शिष्य तब तक, तक खड़ा है पुत्र तब तक, तक खड़ा है जब तक पिता और गुरु कह नहीं गए आसन में बैठ गए फिर भी सोच रहे कि मेरी मुख्य श्लोक कैसे निकला ब्रह्मा ने कहा कि बाल्मीकि ये तुम्हारे मुख्य श्लोक अपने आप ही नहीं निकल गया है ये मेरी प्रेरणा से निकला है मेरी प्रेरणा से निकला है और मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास भेजा है नारद जी को तुमको बताने के लिए जिसमें क्या गाओ एक कथा मैं और सुना बीच में जो इसमें नहीं है कहा है ये भी मुझे नहीं मालूम लेकिन मैंने सुना है बड़ी बढ़िया कथा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम के पास ही थोड़ी दूर पर श्री जी निवास करती थी तपस्विनियों के बीच में वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं रहती थी बगल में तपस्वियों का आश्रम था उसमें श्री निवास एक दिन महर्षि घूमते घामते उस तरफ निकल पड़े साय काल की वेला सूर्यअस्ता चल पीओ भिड़क रहा था लालिमा अदृश्य होने जा रही थी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे विचित्र सा सुरम्य वातावरण था एक वियोगिनी अपने उटच के दरबार द्वारे पर अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़ी उनकी दृष्टि दूर तक फैली हुई है किसी के आगमन की प्रतीक्षा है बड़ी बेसब्री से बड़ी अधीरता से बड़ी याकुली से बड़ा आकुल हृदय लेकर के किसी की प्रतीक्षा कर रही है, जानते हैं इस दियोगिनी का नाम भगवती भाष्युपी करुणाम जगत जगन विशिष्ट सीता है प्रतीक्षा इसकी हो रही है मां का मन सोच रहा है अब तो बहुत बड़े हो गए हैं बड़े निर्भीक है मेरे दोनों बालक लव और खुश अब तो शेरों से भी खेलने लग गए हैं रोज तो समय से पहले आ जाती थी आज समय का अतिक्रमण हो रहा है सूर्यअस्ताचल की ओर ढुलक रहा है मेरे लाल अभी नहीं आए स्नेह में अनिष्ट की आशंका जल्दी हो जाती है मां का हृदय कर्म कंधित हो उठा मन में विचारधारा बहने लग गई अगर मेरे लालों को कुछ हो गया तो मैं रघुनंदन को क्या मुख दिखाऊंगी उनकी धरोहर को फिर कैसे सौंपूंगी मेरे लोग कुछ अभी तक आए नहीं मैं कहा जाके देखूं? ठीक उसी समय महर्ष बाल्मीकि आ गए बलो तरकंदिनी की आंखों से, से करुणा के आंसू गिरे महर्ष ने अपने भाव में कमंडलू में जाके उसको लोक लिया भाव में मन के कमंडल लोक लिया आवाज निकली पुत्री चिंता मत करो तुम्हारे लौकुश को कुछ नहीं होगा उन्होंने एक कवच पहन रखा है उस कवच को भेदन करने की सामर्थ्य दुनिया की किसी सामर्थ्य किसी शक्ति में शक्त नहीं है किसी वाण में नहीं है सीधे लौकुश ने वह कवच पहन रखा है कि दुनिया के बड़े से बड़े वीरों की शक्तियां उस कवच के ऊपर टकरा करके टूट जाएंगी और तुम्हारे लोगों का कुछ नहीं हो सकता सीता ने महर्षि को देखकर करके बाद स्पर्श किया महर्षि ने कहा सीते जानती हो कवच क्या है वो तो कवच तुम्हारा आशीर्वाद है तुम्हारे आशीर्वाद के कवच के धारण करने वाले को कोई शक्ति मूर्छित नहीं कर सकती नहीं सकती है खत्म नहीं कर सकती ऋषि नारद की कथा सुनाने की बात की गाथा है एक पक्षी को देखकर कर की मुनि का हृदय इतना बिगड़ित नहीं होगा बिगड़ित तो होगा इतना बिगड़ित नहीं होगा करुणा तो सीता के हृदय की चिंता चल थी उस दिन से महर्षि का हृदय करुणा से चीतकार कर उठता था हम हिंदू दिल करावेगा। जम मई से बियोगिनी को उसके पति से मिला दू इन बच्चों को उसके बाप से मिला दू कन्ना जागृत थी उसी समय क्रंच का वध हुआ क्रंची का बिलाप उनको क्रंची का बिलाप नहीं मालूम पड़ा मालूम पड़ा कि मेरी पुत्री का विलाप है मेरी सीता का विलाप है महर्षि ने कहा श्री ब्रह्मा ने कहा मेरी प्रेरणा से नारज जी आए अब तुम इसी तो जो तुम्हारे मुंह से छंद निकला है इसी छंद में श्री राम की गाथा लिखो ब्रह्मा जी कहकर के अनुप्तान हो गए महर्षि गंगा के तट पर पवित्र गंगा के किनारे कुशासन पूर्वाग्र कुशासन बिछा करके उस पर बैठे हुए हैं उपवृष्योदकम सम्यक मुनिष्ठ ंजलि ही प्राचीनाग्रेशु दर्भेशु धर्मेणावेश गतिम देखिए बुद्धि का बल नहीं लेते महात्मा लघु रामचरित्र लिखने में पूर्वाग्र बैठ करके आचमन किया सम्यक उपस्प्य आचमन में सम्यक क्या पीलो पानी आचमन हो गया पानी पीने को आचमन नहीं कहते हो पानी तो मेढक भी पीता है पानी पीने को आचमन नहीं कहते शास्त्र विधि के अनुसार सम्यक मनी यथाशास्त्र उपस्थित हाँ। खाली पीने को नहीं कहते पानी लोग कहते पानी पी ले भैया आचमन कहने के, के सुनाधवाणी महाराण नहीं उसकी पानी पीना कैसे होगा इसे पूछे गए विद्वानों बताएंगे पानी पियो के सूर से पानी पी लिया अब आचमन अशुद्ध हो गई आचमन निःशब्द होनी चाहिए आचमन भगवान नामोच्चारण पूर्वक होना चाहिए जल कैसा होना चाहिए सबको विधान है सम्यक उपस्प्य अच्छी तरह से यथा शास्त्र आचमन किया हाथ जोड़ा स्थित्वा कृपांजलि ही हाथ किसको जोड़ा महाराज हाथ जोड़ा गुरुदेव नारद महर्षि देवर्षि आपके मंगल श्री चरणों में हमारा प्रणाम है आपने जो कथा हमें बताई है उसका हम विस्तार कर सकें ऐसी शक्ति प्रणाम किसको किया ध्यान बा, बा, से बात सुनना ध्यान से प्रणाम किसको किया प्रणाम किया उस प्रेरक को जहां से प्रेरणा प्राप्त तो हुई कौन है प्रेरक भगवान की करुणा महर्षि गदगद हो रहे हैं आज कौन कार्य किस लिए होता है कुछ कहा नहीं जा सकता हमसे लोग कहते हैं सीता का निर्वासन गलत है हम कहते सीता की निर्वासन की भी, भीतर छिपी हुई जो भीतर जो छिपी हुई बात है उसको तुम समझ नहीं पाए हो अगर सीता निर्वासन नहीं होता तो बाल्मीकि रामायण नहीं होती बाल्मीकि रामायण नहीं होती तो संसार को राह नहीं मिलती भगवान की करुणा बिगड़ी जिस समय महर्षि बाल्मीक ने पहले बार श्री सीता का दर्शन किया लोगों ने सुना बताया शिष्यों ने जाकर के रो रही है गंगा के किनारे श्री सीता दौड़ पड़े महर्षि महर्षि दौड़ पड़े कहीं क्या, क्या समझ के दौड़े के सीता है कहीं नहीं क्या समझ के दौड़े भगवान की करुणा आ गई भगवान भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके ऊपर श्री जी की कृपा कराते हैं कहीं कि भगवान की करुणा आ गई भगवान की कर्मा का स्वागत करने के लिए बाल्मीकि दौड़ी सी सीता कह दे थक थक कर उठा हांत अगर ये पूछेंगे भी कि सीते तुम कौन हो कहां से आई हो राम जी ने कैसे छोड़ा तुमको मैं क्या कहूंगी मैं कैसे कह दूंगी कि मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया मैं कैसे कह दूंगी कि मैं इस स्थिति हूं मैं कैसे कह दूंगी और कैसे सुन पाऊंगी जब ये कहेंगे कि तुम्हारे पति कठोर हैं? लेकिन महर्षि ने करुणा का स्वागत किया है महर्षि ने कहा सीधे चिंता मत करो हम तुमसे यह नहीं पूछेंगे कि तुम कौन हो हम तुमसे यह नहीं पूछेंगे तुम क्यों आई हो हम तुमसे यह नहीं पूछेंगे तुम्हारा भविष्य का क्या कार्यक्रम है हम तुमसे यह नहीं पूछे राम ने तुमको क्यों छोड़ा हम सब जानते है। हैं कई शब्द हैं इसी गलत हम नहीं पूछेंगे हम सब जानते हैं हमको तो सिर्फ ये पूछना है तुम्हारी ससुर मेरे मित्र है क्या तुम पुत्री के तरह से मेरे घर में निवास करोगी मेरे आश्रम में निवास करोगी मैं बाप बन जाऊंगा तुम्हें बेटी बना लूंगा तुम्हारे ऊपर आने वाली या को मैं आऊंगा सीधे मैं तुम्हारे ऊपर आछ नहीं आने दूंगा बेटी क्या तू तो तैयार है सीता के अंकों से झरने में चले निराश्रिता महर्षि पूजी पिता है मैं आपके सिचरणों में अग्नि को समर्पित कर रही हूं महर्षि ने कहा सीते मेरे सामने भगवान की करुणा आ गई है उस करुणा को नमस्कार किया महर्षि वाल्मीकि ने श्रीनाथ को नमस्कार किया श्री महर्षि वाल्मीकि ने अभी अभी आए हुए ब्रह्मा को नमस्कार किया श्री महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाया समाधि की भगवान के सारे चरित्र वर्तित हो एक चित्र तो के रूप में महर्षि दर्शन कर रहे हैं दर्शन करके लिखेंगे लेकिन दर्शन करने में अगर छेड़ दो तो रील टूट जाएगी टूटे ही रीत दर्शन करने में थोड़ी सच छेड़ोगे तो रील टूट जाएगी इसलिए रेल टूटी नहीं चाहिए महर्षि चरित्र का दर्शन कर रहे हैं महर्षि को चरित्र का दर्शन कर दे वो और कल प्रातःकाल दस बजे हम बताएंगे कि उस चरित्र के दर्शन के बाद महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया हुँ? अब ये कथा इसी प्रकार ये धारा नौ दिन तक चलती रहे ये भगवान के मंगल चरणों में प्रार्थना है में ये कथा की धारा बहती चले नौ दिनों तक अग्रत ये भगवान से आप प्रार्थना करें हम भी प्रार्थना करें क्योंकि है तो उनके हाथ में मैं तो एक कठपुतली हूँ उस कठपुतली में कथाकार नहीं हूँ मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है अभ्यास भी नहीं भगवान जितनी शक्ति देंगे मैं प्रयासपूर्वक कहने का प्रयास करूंगा दो ये प्रार्थना, तो प्रार्थना ये जय राम जय जय राम श्री नाम राज की भरत भरताज सुग्रीवुसुंचन पुनः प्रणमा प्रणमा यत्र यत्र रघुनाथ तत्र तत्र रघुनाथकीर्तन त्र मारुतिं वाष्पारी रामं मतराक्षक सीतां भरत भरताज सुग्रीवम् सुग्रीवुसूनुंच प्रणमान प्रणमान प्रणमान नमोस्तु राय स लक्ष्मय दैच जनकाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्त चंद्राकमरुगणे श्यु मम वाच मीमा प्रसुप्ताजीवशक्तिधर स्वभा अन्यास्चरणश्रवण्वगाषा तो्यं श्री सीतानाथ सरंभा श्री अस्मदाचार्य श्रीरा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपराकतरुभ्युुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम वैष्णवेभ्यो नमो नमः पूजन राम मधुर मधुराक्षरम आरू्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकिल श्री सिताराम चंद्र भगवान की जय श्री हनुमी महाराज की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय जय जय सीता भगवान की मंगलमयी भास्वती अनुकंपा से आज इस पारायण का प्रथम दिवस तो है यह तो द्वितीय लेकिन नवान्न पारायण की रीति से प्रथम दिवस कल अंतिम क्षणों में निवेदन किया जा रहा था कि महर्षि वाल्मीकि को भगवान की करुणा ने उद्वेलित किया है और वह भगवान की करुणा विविध रूपों में महर्षि के पास आती है भगवती जनकनंदिनी के करूणा में नेत्रों से करुणा विगलित अस्त्रों के रूप में करुणा का अवतार हुआ श्री देवर्षि नारद के मुख से संक्षिप्त राम कथा महर्षि ने सुनी यह भी करुणा का ही अवतार है भगवान की वह करुणा ब्रह्मा जी के रूप में आई और यह वरदान मिला ब्रह्मा जी के द्वारा कि हे महर्षि आप इस चरित्र का निर्माण करिए आपको जो मालूम है वो तो मालूम है ही आपके मन में संभवतः यह बात आ रही होगी कि मेरे गुरुदेव ने बड़ा संक्षिप्त उपदेश दिया है तो यह संक्षिप्त उपदेश इतनी बड़े ग्रंथ का रूप कैसे लेगा इसका मैं विस्तार कहां से करूंगा तो जो कुछ आपको नहीं भी मालूम है मैं आशीर्वाद दे रहा हूं वह भी आपको मालूम किया है कच्चा अविदितम सर्वम विदित भविष्य मैं राज में डर रहा हूं कि मेरे मुख से मेरी लेखनी से कुछ निकले और वैसा न हुआ हो तो बड़ी बढ़िया बात है वैसा न हुआ हो कि महर्षि तुम्हारी तपोपूत लेखनी के द्वारा वही निकलेगा जो हुआ है और यदि नहीं हुआ है तो भगवान को काम करना पड़ेगा तेरी बात को बहुत गंभीरता से मिलेगा अगर नहीं हुआ है तो वह काम ठाकुर को करना पड़ेगा तुम्हारी लेखनी झूठी नहीं होगी ये मेरा आशीर्वाद नाग अमृता काव्य काचिदत्र भविष्यति तुम्हारी कोई भी वाणी अमृत होगी ही इस प्रकार ब्रह्मा जी का आदेश हुआ महर्षि पवित्र गंगा के किनारे पूर्वाग्र कुशासन पर बैठ करके यथाशास्त्र आचमन करते हैं और धर्मेणा धर्मेण अन्वेषते गति धर्म के द्वारा गति का अनुसंधान करने लगते हैं धर्म का मतलब ब्रह्म तो प्रसाद रूप श्रेय साधने ब्रह्मा जी महाराज ने जैसा कहा है उसके अनुसार करने के लिए अन्वेषते गति तो गति का अन्वेषण क्या करते हैं कि श्री रामादि वृत्तम अन्वेषते श्री रामादि के द्वारा श्री राम परिकर के द्वारा जो चरित्र हुआ है उस चरित्र का अनुसंधान करने लग गए और उनके सामने सारे चित्र भगवान के सारे चरित्र भगवान की चित्रित हो गए आंखों के सामने नाच उठ जब भगवत चरित्र कहने के लिए और भगवत चरित्र लिखने के लिए व्यक्ति तैयार होता है सच्चा साधक तो उसके सामने चरित्र नाचने लगता है नाच एकदम खड़े हो जाते हैं हर हीय राम चरित्र सब आये हर हीय राम चरित्र सब आये मगन ध्यान रस दंड युग मन बाहिर की रघुपति चरित्र महेश दब, महर्ष के सामने सारे चरित आ गए और ने इस प्रकार भगवान की निर्मल चरित्र का निर्माण किया रघु वंशस् चरितम चकार भगवान मुनि ही देखिए यहाँ पर दो शब्द ऐसे हैं एक तो रघुवंशस् चरितम चकार भगवान मुनि रघुवंश शब्द जो है यहां पर संज्ञा की तरह प्रियुक्त हुआ है चरितम रहु रघुवंश का चरित्र करने लगे मतलब सारे रघुवंश कहे नहीं यहां रघुवंश मतलब श्री राम जी महाराज जो रघुवंश में अवतीर्ण है उनका चरित्र रघुवंश अवतीर्णस्थ भगवत श्री रामचंद्रस्रित्रकार रघुवंश में अवतीर्ण जो ठाकुर हैं उनके चरित्र को मार्श कर रहे हैं रघुवंशस् चरितम चकार भगवान मुनि और मुनि को भगवान कहा जो भगवान नहीं होगा हो वो भगवान का चरित्र लिखेगा भगवान के चरित्र लेखन का सामर्थ्य साधारण प्राणियों में नहीं है न वह तो भगवान में ही है जिसमें समग्र ज्ञान हो समग्र ऐश्वर्य हो समग्र वैराग्य हो वही भगवत चरित्र का निर्माण कर सकता है अतः रघुवंश से चरितम चकार भगवान मुनि ही। अभी चरित्र कब का है थोड़ा सा इसका निर्देश कर रहे हैं प्राप्त राज्य से रामस्ल्मी भगवान् भगवान श्री चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत भगवान राम के उस चरित्र का निर्माण कर रहे हैं जो किन राम के चरित्र का कि जो प्राप्त राज्यस्य जिन भगवान ने राज्य प्राप्त कर लिया है उस समय उपस्थित ऐसा नहीं कि उनका तिरुधान होगा कहीं प्राप्त राज्यस्य रामस्य अने उस समय जिस समय भगवान राजा थे उस समय का ये चरित्र श्री वाल्मीकि महाराज ने निर्माण किया है प्राप्त राज्यस्य रामस्य राम भगवान ऋषि चकार चरित्रम कृष्णम ये कैसा चरित्र है ये विचित्र पदमर्थवत जिसमें विचित्र अनेक प्रकार के पद और अनेक प्रकार के अर्थ है जब सारा चरित्र निर्मित होकर के तैयार हो गया देखो आदमी लाख दो लाख रूपया कमा लेता है ना तो सोचता है इसके बाद बारिश कौन होगा इसका हुँ? इसको कौन भोग करेगा ऐसा लोग सोचते हैं ब्याह नहीं होता तो लोग ब्याह कर लेते इतना बड़ा चरित्र निर्मित हुआ महर्षि के मन में एक प्रश्न तो उठा कि इतने बड़े चरित्र का दास निर्माण किया है अब इस चरित्र को कौन लेगा इसकी शिक्षा कौन ग्रहण करेगा कौन इसको कंठ करेगा कौन इसको गाएगा कौन इसको प्रचार करेगा ऐसा मन महाराज के मन में एक आती है बात चिंत श्री राम जी चिंतिया इति प्रभु अल चिंता कौन कर रहा है यहां पर महर्षि के लिए शब्द देते हैं कि तस्य तस् चिंतमान महर्षिर्भावितात्मन जो भावितात्मा है अर्थात जिनका अंतकरण परम सिद्ध है ऐसे महर्षि जो है चिंता कर रहे हैं कि कौनु प्रयुंजी कह बाग विधेयम कुरिया अब इसको कौन कंठस्थ करेगा कौन गाएगा कौन इसका प्रचार करेगा आगे कौन इसको बढ़ावेगा चूंकि तो अंतक कर्ण शुद्ध है ध्यान दीजिएगा दास ने कल से लेकर आज तक कई बार इस शब्द का प्रयोग किया कि भगवान की करुणा आ रही है भगवान की कर्म आ रही है अब भगवान की करुणा पुनः प्रादुर्भूत प्रादु हो रही पास में पात्र रहे लेकिन महर्षि को पात्र समझ में आया नहीं दर्शाश्रमशीनऊ आश्रम में ही रहते हैं सी और लो और कुश, लेकिन महर्षि के ज्ञान में नहीं आए लेकिन जब उन्होंने प्रश्न किया कि कोनु प्रिंजिया इसको कौन गाएगा तो उसी समय भगवान की करुणा विगलित तो होकर के महर्षि के चरणों में लोटपोट हो रही ध्यान दीजिएगा राम जी यो ही चिंता कर रहे हैं तस् चिंत मानस्य महर्षिर्भावितात्मन अगृणी अगृणीतांत पाद मुनिवेश मुनि के वेश में लवर कुश ने आकर के श्री वाल्मीकि जी महाराज के चरणों की वंदना की, की। महर्षि वाल्मीकि विस्तारित नेत्र देख रहे हैं आह इनसे बढ़ के पात्र कौन होगा इनको तो मैंने ही पढ़ाया सारे वेद वेदांत में निपुण हो चुके हैं इनमें कोई कमी नहीं है और एक कथाकार के जितने गुण होने चाहिए वो समझ में अब कथावाचकों कथाकारों के गुण क्या होते हैं अब ये एक तो स्वतंत्र प्रश्न है लेकिन इस प्रसंग के पढ़ने से मालूम हो जाएगा कि एक कथाकार में क्या क्या गुण होने चाहते हैं चा, चा, होना चाहिए कि तउतुम तो गांधर्व तत्व स्थान मूर्छन गोविदौ भातरू कैसे हैं कि स्वर संपन्न यदि आवश्यक है स्वर भी आवश्यक तो इतने हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि राम जी बिंब हैं या प्रतिबिंब होकर के सामने चले आ रहे हैं महर्षियों ने इनकी कथा सुनी महाराज राम जी सबसे पहली कथा जब निपुण हो गए महर्षि वाल्मीकि ने पढ़ा दिया सब तरह से ग्रंथ इनको कंठस्थ हो गया कहा गांव है इसको पहले सुनावा पहला श्रोता कौन हो पहले श्रोता की बड़ी विशेषता होती बाद में तो चाहे जो श्रोता है ये पहला विलक्षण होना चाहिए ये पहला श्रोता कौन हो तो पहले श्रोता के रूप में मुनियों का समाज हाँ मुनियों के समाज में कथा आयोजित हुई है तू कदाचित समेता ऋषीणाम भावितात्म मध्य सभम समीपस्थ इदम काव्यम अगा और महर्षि कैसे थे कि भावितात्मा थे भाविता जिनके अंतकरण परम शुद्ध थे और वो सब के सब मिलकर के इकट्ठे होकर के श्री लवकुश के मुख से श्री राम कथा सुनने के लिए तैयार थे महर्षियों को तो अतीत अनागत वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान सब हाथ में रखे हुए आंवले के फल की तरह होता है भाव कि लवकुश कथा गान करेंगे ये सुनकर के स्वरलोक से महरलोक से जनलोक से तपलोक से सत्यलोक से जितने राम कथा के प्रेमी हैं महर्षि हैं सब के सब सभा में उपस्थित हैं और उनके बीच में अपने वीणा विनंदक स्वर में लय और मूर्छना के साथ श्री लोकृष्ण महाराज ने भगवान की कथा का गान आरंभ कर दिया उस कथा को सुनकर के चारों तरफ से आवाज आ रही है देखो सुन लो आप भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से आवाज आ रही है साधु साध बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत सुंदर धन्यवाद श्लाघ्यो से चारों तरफ से आवाज आ रही है साधु साध परम ऊँचू परम विस्मयमागता इनकी कहने का माधुरी कितना सुंदर है इतने दिन का बीता हुआ चरित्र अब मालूम पड़ता है बिल्कुल सामने हो रहा है हाँ ये कथाकार की विशेषता है चरित्र को सामने खड़ा कर दे लेकिन एक तो लौक शरीर के कथाकार की ही विशेषता है जिन निर्वृत्तम पेत प्रत्यक्ष दर्शितम बहुत दिनों का चरित्र है लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि श्रीराम जी आज समुत्पन्न हुए हैं आज उनका ब्याह हो रहा है हाँ ऐसे मान करते हैं प्रत्यक्ष विव दर्शितम प्रविश्यता बहु सुष्ठु प्रथा अब मुनि लोग प्रसन्न हो गए कहे क्या दे खाली वित्त पानी नहीं कुछ देना चाहिए क्या दे महाराज तो मुनि लोग देने लग गए किसी के हाथ में कलश था वो तो कलश ही उठा के दे। संस्थित कलशम दद प्रसन्न मन से दिया हमारे प्रीतः काश्चिन मुनिस्ताभ्याम संस्थित कलशम दद एक मुनि प्रसन्न हो गए नवीन बलकल विद्यमान था बलकल दे प्रसन्नो वल कलम कश्चित दद ताभ्याम महायशा एक की बात बढ़िया कृष्ण मृग का मृग चर्म था कुछ। इसको ग्रहण करो श्रद्धा पूर्वक श्री राम जी किसी ने कमंडल दे दिया हो किसी ने मौजी मेखला दे दिया किसी ने आसन दे दिया अरे मैं कहां तक कहूं एक दान बड़ा विलक्षण आ रहा है बहुत विलक्षण दान है क्या कि मेरे पास तो ये कौपीन रहे है लव कु कौपिल कौपिनम अपरो मुनि एक ने कहा महाराज मेरे पास कुठार है जंगल में संविधा लाने के लिए कुठार की आवश्यकता प्रति कुल्हाड़ी की क्या इसको भी ले ले कुठार मपरू मुनि एक ने वस्त्र दिया रामजी एक ने चीर दिया जटा के बांधने के लिए जटा के बांधने के, के, के लिए बंधन होता है महात्माओं की बात तो राम जी जटा जटा बंधन मन किसी ने जटा बांधने का बंधन दे दिया इस प्रकार से महात्माओं के दान बड़े विलक्षण दान है महाराज और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जिनकी जटाओं के लिए बंधन की आवश्यकता नहीं और जिन्होंने कौपीन भी धारण किया नहीं है वस्त्र का नाम कभी जाने नहीं संग्रह किसी कहते हैं इसको कभी पहचाने नहीं कुछ लोग ऐसे भी वो क्या करें आप समझ गए होंगे मैंने कहा था ना सब भक्त आए हैं शिशु का आए हैं कथा सुनने के लिए सनक आए हैं सनंदर आए हैं सनत कुमार आए हैं सनातन आए हैं संग्रह नाम की वस्तु इनके पास कुछ है ही नहीं वो क्या कह रहे हैं कह रहे लोग कुछ हम आशीर्वाद दे रहे हैं तुमको ठाकुर की कृपा तुमको भगवान की कृपा प्राप्त हो ये मेरा आशीर्वाद है। हैदुश्चैव बरान सर्वे मुनयस् सत्यवादि इस प्रकार से आयुष्यम अपरे चिरंजी चिरंजीवी हो ये, ये मेरा आशीर्वाद इस प्रकार महर्षियों का बड़ा विलक्षण बड़ी विलक्षण प्रशंसा बड़ा विलक्षण अभिनंदन और इसको लेकर के आशीर्वाद तुरंत फलित हुआ इसी अयोध्या जी ने कथा कहने के लिए आए गा रहे हैं महाराज सड़कों सरक, पर गा रहे हो सड़कों पर सड़कों पर कथा गा रहे हैं राम जी रथ्यासु राजमार्गेशु रथ्या मने रथ्या मने वह सड़क जिस पर रथ जा सके रथम बहती की रथ्या उस रथ्या पर गा रहे हैं राजक पर गा रहे हैं और देखा किसने इनको गाते हुए सुना किसने इनको गाते हुए इनको देखा और सुना किसने साक्षात श्री रघुनंदन देख रहे हैं रामजी महाराज देख रहे हां श्री राम जी ददर्श भरताग्रजा भरताग्रजा कहकर के भ्रम मिटा दिया अगर लक्ष्मणाग्रजा कहते तो श्री भरत की संज्ञा हो जाती है भरताग्रजा से एक ही अविहित होंगे और श्री राम जी महाराज जब ददर्श भरताग्रजा चले गए नीचे उतर गए जाकर के लौकुस की बाह पकड़ ली महात्मन कथाकार बड़े विलक्षण हो तुम्हारी तो कथा हमको बहुत अच्छी लगी है चलो हमको भी सुना हमारे घर में चलो हाँ ऐसा लिखा है स्वेस्म अपने घर ला आप देख रहे हैं कथा का महत्व आप देख रहे हैं कथा का महत्व ठाकुर स्वयं आ गए आप देख रहे हैं मुनियों की आशीर्वाद का महत्व ठाकुर स्वयं आए सड़क पर उतर आए ये लिखा हुआ है रथ्यासु राज ददर्श भरताग्रजह स्वेष्मी आनीय ले आए किसी से बुलवाया नहीं स्व ले आई स्वेष्मानी तु भ्रातरु सुशी लव अला करके आज कथाकार का पूजन ठाकुर कर रहे है पूजया मास ठाकुर अभिनंदन कर रहे है पूजया मास ये इसके योग्य भी है पूजा रहो राम शत्रु निवरहण सुंदर दिव्य आसन कथाकार के लिए रखी गई भगवान ने बुलाया भरत सुन लो लक्ष्मण सुन लो शत्रुघ्न सुन लो आ सुन लो सबको बुलाते सचिवरात श्री राम जी उवाचे लक्ष्मणम राम शत्रुघ्नम भरतम कथा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तुमने ऐसी कथा कभी सुनी नहीं होगी सुमन जी महाराज सारे मंत्री वर्ग को बुला बड़े बड़े महात्माओं को बुला लें ऋषियों को बुला ली विद्वानों को बुला लें वेदज्ञों को बुला लें वेदांगों को जानने वालों को बुला लें सबको बुला लें अपूर्व कथा है विलक्षण कथा है ऐसी कथा कभी सुनने में नहीं आई हो बुलाओ सब सब आकर के बैठ गए गायकों से कहा अब आरम्भ आरंभ हो कथा दो आसन लगी हुई है एक कथाकार के लिए और एक श्री रघुनंदन के लिए रघुनंदन जानते हैं कोई नीचे बैठने नहीं देगा बहुत तो ध्यान से चले एक रघुनंदन के लिए और एक कथाकार के लिए दोनों बैठे कथा शुरू हो गई सम्यक गायको समनोदयत विस्तृता अगायता जाने लग गए कथा आरंभ हो गई जरा ध्यान देना बड़ी बढ़िया बात आ रही है जब कथा शुरू हो गई कथा में रस आया लोग भीग गए किसी को याद न रही अपनी किसी को याद न रही बेगाने की कथा तो ऐसी सुननी चाहिए क्या महाराज हमको तो नींद आती है आपके सामने कथाकार ऐसा बैठा है कि आपको नींद आ कोई सरस कथाकार होगा तो नींद भगा देगा रामजी दास निवेदन कर रहा था कि कथाकार कथा शुरू कथा लोग भीग गए लोगों को स्मरण रहा कि बगल में कौन बैठा है सामने कौन बैठा है इधर कौन बैठा है उधर कौन बैठा है एकदम भूल गए इसमें श्री रघुनंदन उस स्थिति देखी श्री रघुनंदन को आनंद नहीं आ रहा कथाकार का मुख देखे बगैर कथा का, का आनंद नहीं आता, आचे बैठ करके सुनने में कथा का आनंद नहीं आता कथाकार का मुख न देखें कथाकार के सामने न बैठे कथाकार के नीचे न बैठे कथा का आनंद कैसा माना इसमें कथा के तत्व तो ही नहीं आना रघुनंदन से शिक्षा ले बता रहा हूं रघुनंदन ने जब पहले बैठे थे आसन पर जब देख लिया कि सब भीग गए मुझे कोई रोकने वाला नहीं है तो त्रीराम जी सचापी राम परिषद गत ही सनई ही श्री गोविंदराज जी महाराज टीका कर रहे हैं श्री गोविंदराज जी महाराज टीका कर रहे हैं परिषद गत ही मंदम मंदम सिंहासनाद अवतीर्य परिषद प्राप्त धीरे धीरे याद लीजिए देखें आप समझ लीजिए धीरे धीरे कोई देखने ले इधर कहीं उधर धीरे धीरे सिंहासन से उतर करके और एकदम खिसक करके जाकर के लोग उसके सामने बैठ करके और लोग उसके रूप सुधा का भी पान कर रहे हैं और कथा सुधा का भी आनंद ले रहे हैं धीरे आगे नीचे समझे राम जी सचाप राम परिषद गई अगर मेरा अर्थ कहीं अन्यत्र न मिले तो ऐसा मन सुबंधना के मैंने अनर्थ किया है मैंने आचार्यों के चरणों में बैठ के भाष्य किया है बुभूष तो क्यों आए अब उसका कारण दिख रहे हैं क्यों आए नीचे बुभूषया बुभूषया मने तुम इच्छया बुभूषया मैंने स्रोतु इच्छया परिषद में कहा और कैसे आए के सत्य मना उनका मन उस कथा में लग गया है अब इस सिंहासन में नहीं है मंत्र कथा में, तो में लगे बुभूषया शक्तमना बभू इस प्रकार से ठाकुर आय सामने बैठ रहे हैं कृष्ण महाराज की कथा क्या कहना है कथा का महाराज बहुत सुंदर वंश है जिसकी मैं कथा सुनाने जा रहा हूं इदं। इक्ष्वाकु का वंश है इक्ष्वाकु का वंश कहने का भाव हो क्या बढ़िया है कि किव जीव श्रीराम का चरित्र सुनाने आपको जा रहा हूं वो राम कर्मयोगी थे वो राम कर्मयोगी थे कर्मयोगी नहीं थे कर्मयोगियों के आचार्य थे कर्मयोग कहां से आ रहा है इदम विवस्वती योगमान प्रोक्तवान अहम अव्ययम गीता जी कर्मयोग का वर्ण कर, कर, करन, करने जा रहे हैं ठाकुर जी श्री कृष्ण जी महाराज चौथे अध्याय का संभवतः पहला श्लोक होगा इदम विवश्वते योगम प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् इस कर्मयोग को सबसे, पह, सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को बताया सूर्य कर्मयोगी हैं एक क्षण के लिए कभी उनके गति में विराम नहीं है निरंतर कर्मशील सूर्य और चंद्र ये कर्मशील है ये वायु एक क्षण के लिए रुक जाए मर जाए दुनिया महाराज एक क्षण के लिए वायु रुक जाए एक क्षण के ये सब कर्मयोग इदम विवश्वते योगं प्रोक्तवान महा अब अब सूर्य से कहा आया मनवे इप्राह सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने किसको कहा इक्श्वापू कहा अब इक्श्वाकू की परंपरा से यह कर्मयोग की परंपरा के आचार्य चल रही है और ये सीधे श्रीराम जी के पास आई अर्थात मैं कर्मयोगी का चरित्र सुनाने जा रहा हूं मैं साधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व निरूपण करने नहीं जा रहा हूं ज्याराम सियाराम ऐसा ऐसे जो इक्श्वाकुओं का वंश है उसकी राजधानी क्यों थी के कौशल देश था और उस कौशल देश में थी अयोध्या जी अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता अयोध्या मतलब जहां लड़ाई झगड़ा न हो जहां पखेड़ा नहीं हो अयोध्या जी बड़ी शांत है आप सुनते हैं लड़ाई झगड़ा लेकिन वहां अयोध्या जी वासियों से पूछे कि महाराज बड़े आप लोग अशांति में जी रहे हो ना दुनिया में अशांति हो जाए अयोध्या में तो अभी बोलो संतो अयोध्या जहां लड़ाई झगड़ा न हो उसी का नाम अयोध्या है क्यारण अयोध्या नाम नगरी अच्छा इसको किसी लल्लू बुद्धू जगधर ने अरे गहरे नथु ने बसाया होगा अरे कहें भूल जाओ मनु ना मानवेंद्रेन या पूरी निर्मिता स्वयं मानवेंद्र मनु महाराज ने इसको बनाया है आप कौन है आप कौन है महाराज मानव हैं वयम मनुपुत्र आयम मानवाहा लेकिन वही मानवता नहीं है महाराज अगर मानवता आ जाए अगर समझ लो कि हम मनुपुत्र हैं कल्याण हो जाए आज तो अपने अपने बाप को लोग भूल गए हो कहते हम तो आदमी हैं हम आदमी हैं आदमी तो आदम हुआ से पैदा होता है आप तो मानव हैं हम जी मनुना मानवेंद्रण या पूरी निर्मिता स्वयं महाराज मनु ने उसी अयोध्या का निर्माण किया है बहुत से लोग कहते हैं हमने सुना आप नाम नहीं हुआ कहां लोग कहते हैं पूरा लग जाएगा बहुत से लोग कहते हैं अयोध्या में रूखा उलखा वहां सतुआ खाएं लोग वहां पर सरस चीज कहा है वहां पर चावल कहां है चावल नहीं है तो वहां पर भात ही नहीं बनेगा भात को अन्यत्र बनता है अयोध्या जी में तो चावल है ही नहीं ऐसा लोग कहते हैं वहां किसी लोग सतुआ खाते हैं। अरे बाबा ऐसा मत समझो भात को बोलते हैं भक्त भात।, भात भात का संस्कृत में नाम है भक्त और ये भक्त नहीं होगा तो अयोध्या बेकार हो जाएगी भात को भक्त बोलते हैं। अगर भक्त नहीं होगा तो उसे अयोध्या बेकार हो जाएगी महाराज भक्त तो मिथिला में भी है भक्त तो सी अयोध्या जी में है ये दोनों जगह है अब कोई उसको उजागर कर देता है कोई छिपा के रखता है बात इतनी ही है और कुछ नहीं राम जी आप कहोगे महाराज ये तो नहीं लिखा है कि वहां पर भात होता था ये तो नहीं लिखा है आप अपने मन से दुनिया पर में जोड़ रहे हो हाँ अब आप देखें जरा सा कि नहीं सालितांडुलपूर्ण आ गया कि नहीं आ बढ़िया शादी चावल बढ़िया आ अगहनी दुनिया बढ़िया दूध भाप से दूध से पाने वाला तंडुल शालितांडुलपूर्ण हाउ राम जी तंडुल संपूर्ण दो ही चीज खास होती है महाराज आप वहां रहे नहीं महाराज लौकिक प्रथा है आप वहां रहे नहीं क्या हमारा दाना पानी उठ गया हम चले गए आप हमारे यहां आओगे कि नहीं आओगे दाना पानी होगा तो कहते हो कि नहीं कहते अब जरा अयोध्या जी का दाना और पानी देख लें आगे बढ़े हम शाली तंडुलसम पूर्णाम यहां गोहू नहीं लिखा चना नहीं लिखा मटर नहीं लिखा कोदो नहीं लिखा सत्तू नहीं लिखा यहां क्या लिखा अन्न में क्या है महाराज जी शाली अब कोई मत कहना कभी मत कहना कि अयोध्या जी में चावल नहीं था है? शाली तंडुलसम पूर्णाम शाली चावल बढ़िया चावलों में सबसे बढ़िया चावल ही शादी होता है वो समझे वर्णन किया है मुझे याद नहीं आ रहा कोई दोहा उठा दे। देखिन आधे से काम थोड़े चलेगा वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी शाली सुदास ये संत लोग जो है ना हमारे गुरु हैं अगर ये न हो तो हमारी कथा ही आगे बढ़े हम भूल गए अभी सब नाक कट जाती नई शारण इन्होंने कहा जोड़ दिया है आजी साली तंड तुलगुपति भगति तुलसी शाली सुदास राम नाम परुग बर सावन भादो मास तो साली तंडुल संपूर्ण अन्न हो गया गाना हो गया अब पानी बताओ कि इक्षुकांड रसोदक इक्षुकांड रसोद काम अरे पानी तो ऐसा था हो जैसे ऊप का रस आजकल मिलता है वो कल लाया तो कोई इच्छुकांड रसोद काम जैसे गन्ने का रस मीठा होता है वैसे ही श्री अयोध्या का जल मीठा था महाराज जी अब उस पुरी, उस पुरी में श्री दशरथ जी महाराज रहते थे वो दश्याम पुरियाम अयोध्यायाम वेदवित सर्व वो दशरथ जी महाराज कैसे थे क्या राजा थे कोई जरूरी नहीं की राजा विद्वान हो लेकिन ये तो वेद विद वे, वेद वित्तता थे महाराज जी और सर्व संग्राह अवधपुरी रघुकुल मनीऊ वेद विदित तेही रथ नाऊ हृदय भगती मती सारानी राम जी सर्व वेदविद सर्वसंग्रह सर्वसंग्रह माने साम सूराणाम विदुषाम चे संग्रहा। जितने है जितने शूर हैं जितने विद्वान हैं अच्छे से अच्छे जितने बुद्धिमान हैं जितने गुणी हैं वो सब श्री चक्रवर्ती जी महाराज के यहां निवास करते हैं दीर्घदर्शी क्या होने वाला है वर्षों के बाद महाराज आज जानते हैं दीर्घदर्शी महातेजा और पौर जानपद प्रिय पौर जानपद प्रिय मतलब पौरा जानपदा प्रिया यश जिसको नगरवासी बड़ा प्यार, जिसको प्यार करते हैं और जो नगरवासियों को बड़ा दोनों अर्थ निकले जिसको नगरवासी बड़ा प्यार करते हैं और नगरवासियों को जो बहुत प्यार करते हैं ऐसे सी दशरथ जी महाराज थे इुआ और कैसे थे अतिरथाह अतिरथी वीर थे महाराज जी यज्ज्वा यज्ञ करते थे धर्म के बश में थे महाराज जी परायण थे धर्म पर महर्षिकल्प राजर्षि नहीं महर्षिकल्प महर्षियों की तरह थे महाराज जी अ त्रिशु लोके तीनों लोक में कोई ऐसा है नहीं जो उनको जानता सब जानता दशरथ जाहि अधिक कहा गुन गन पर जा समी महाराज दशरथ और उनके मंत्री भी बड़े अच्छे देखो राज्य के सात अंग होते हैं स्वाम्य मात सुरित कोश राष्ट्र दुर्ग बलानी चय शुक्रीति स्वामी मंत्री अर्थ ज्यादा नहीं कहूंगा सुहृत खजाना राष्ट्र किला और सेना ये सात अंग हैं इन सातों अंगों में मंत्री प्रधान है अगर मंत्री सुमंत्री है गया हुआ राज्य वापस आएगा अब मंत्री दुर्मंत्री है हरा भरा राज्य दसातल में चला जाएगा रावण के पास कोई कमी नहीं थी उदाहरण खरीफ मैं कहूंगा लेकिन गया रसातल में क्यों सचिवक हैं सब क्या है ठकुर सुहाती सचिव कहें सब ठकुर सुहाती हु? नाथन पूरा आवय ही भांति इसलिए सबसे पहले श्री दशरथ जी के मंत्रियों का वर्णन दृढ़िर जयंत विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्राष्टमोवित ये आठ मंत्री थे महाराज जी जिनका मैंने नाम लिया बड़ा स्पष्ट है दृष्टि जयंत विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप ये सब अब इनका नाम कहने लग जाऊं तो यही खाली ये दो घंटा इनके नाम की व्याख्या में लगे कि कैसे है दृष्टि क्यों है जयंत क्यों है राम जी अकोप धर्मपालश्च सुमंत्राष्टम अच्छा इतना ही तो कहना ही और सुन लीजिए महाराज जी दो तो बड़े विचित्र हैं वो मंत्री भी हैं वो क्या नहीं है उनके लिए पूछ लीजिए बता दिया जाए कि वो क्या नहीं है वशिष्ठो बामदे वस् वशि महाराज बामदेव बस इतना ही कई और भी मंत्री हैं लोग कहते हैं ब्राह्मण क्या जाने राज्यकार सुन लो और भी हैं कौन है नाम श्लोक कह रहा हूं नाम स्पष्ट है सुयजो प्यथ जाबाली काश्यपोप्यथ गौतम मारकंडेस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो द्विजः ये मंत्री हैं इस प्रकार से इन मंत्रियों से घिरे हुए महाराज श्री चक्रवर्ती जी ऐसे मालूम पड़ते हैं जानो स्वर्ग में देवराज इंद्र हो स सा सगद राजा दिवी देव पतिर्था लेकिन एक कष्ट था महाराज के मन में सब कुछ होते हुए भी क्या कि सुताप्यमान नाशीद वंश कर मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरे पास कोई पुत्र नहीं है ये अर्थ दूसरा अर्थ नासीद वंश कर पुत्र कई तरह के होते हैं हो पुत्र कई तरह के होते हैं जैसे एक नाद पुत्र होता है एक भाव पुत्र होता है और एक और पुत्र होता है नाद पुत्र कौन है कि जिसका शब्द का संबंध हो जिसे गुरु का शिष्य वो चाहे पढ़ाई हुए गुरु का शिष्य हो चाहे दीक्षित दीक्षा वाले गुरु का शिष्य हो वो दोनों पुत्र हैं दोनों दोनों का नाद संबंध है नाद न शब्द दोनों का शब्द संबंध है तो इस प्रकार से वह भी पुत्र हो गया नाथ संबंध का भाव संबंध का आपकी भक्ति प्रीति से प्रसन्न हो कि तुम मेरे बेटे हो वो भाव पुत्र हो गया और एक है और बिंदु संबंध उसको बोलते हैं बिंदु संबंध तो महाराज के यहां सब तो थे नाशीद वंश करक सुत महाराज ने पता नहीं कितनों को राजनीति पढ़ाया होगा इसलिए नाद संबंध के भी हैं पता नहीं कितनों को गोद में उठा के हृदय से लगाया होगा भावपुत्र भी है लेकिन नासीद वंश कर इस इक्श्वाकों के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं था तो क्या करें महाराज जी ने सोचा चक्रवर्ती जी ने कि चलो अश्वमेध यज्ञ करें और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहें सुमन जी महाराज मेरा विचार ऐसा सबको अब महाराज जी वशिष्ठ जी आए और आए सबके सब महात्मा आए मंत्री आए लोग आ गए महाराज ने कहा मम लाल सुता नास्ती वही मम लालप्य मान लालप्य मानस मने वृशम विलप मानस बहुत ज्यादा मैं दुखी एक बार दशरथ मन माही भई गला मुरे सुते नहीं निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो सुनायों मेरे कोई पुत्र नहीं है महाराज जी हे मंत्रियों हे आचार्यों हे गुरुविंदो हे ब्राह्मणों हमारी इच्छा है कि मसमेत यज्ञ करें अगर आप लोग चाहो सबने कहा साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा यज्ञ होना ही चाहिए यज्ञ होना ही चाहिए महाराज अब यज्ञ की तैयारी करने के लिए आज्ञा हो गई वे शुरू नहीं हुआ सुमन जी महाराज महाराज के मंत्री श्री चक्रवर्ती जी पास जाते हैं कहते महाराज एक निवेदन करूं कह क्या कि आपके वंश के बारे में एक कथा हमने सुनी है किसी समय शरद कुमार जी महाराज ने वो कथा सुनाई थी कि आपका वंश कैसे चलेगा आगे क्या क्या सुना था एक ऋषि सिंह महात्मा है विभांडक जी के पुत्र ऋषि सिंह की जी के द्वारा जब यज्ञ होगा तो उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आपको पुत्र प्रदान करेंगे ये ऐसा मैंने सुना है और ऋषि सिंह जी कौन है महाराज देखो अंग देश के एक राजा थे रोमपाथ रोमपाद जी के द्वारा कभी कुछ हो जाता है अच्छे लोगों के द्वारा भी गलत काम होता है थोड़ी है कि अच्छे लोगों के द्वारा गलत काम हो जाता है कभी हो जाता है तो तस्य तस्व्यक्रमाराज भविष्यति सुधारुणा राजा रोमपाद के द्वारा कुछ व्यतिक्रम हुआ व्यतिक्रमण धर्मातिक्रमण व्यतिक्रमात्मन धर्मातिक्रमार्थ धर्म का अतिक्रमण हो गया कोई काम हो गया होगा ऐसा हम नहीं जानते जब धर्मातिक्रमण के बाद उनके देश में अनावृष्टि होगी राजा का फल पाप का फल प्रजा को भोगना पड़ता है राजा के पुण्य का भी फल प्रजा को भोग, प्रजा भोगती है, है? इसलिए माज मैं आपसे ठीक कह रहा हूं चाहे जितना योजनाएं बने लेकिन जब तक देश का राजा धार्मिक नहीं होगा तब तक देश सुखी समृद्ध कवि अनावृष्टि भयंकर अनावृष्टि हो गई महाराज जी कई वर्षों की बहुत दिन तक रहने वाली सुधारुणा सुनते हैं भविष्य सुधारुणा अनावृष्टि सुघोरा वही सर्वलोक भयावहा उस अनावृष्टि के लिए तीर मिश्रण दिया एक तो सुधारुणा दूसरे सुघोरा और तीसरे सर्वलोक भयावह सारा संसार त्रस्त हो गया महाराज ने सोचा क्या करें लोगों को बुलाया बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे महाराज लोकपात के दरबार में लोगों ने समझ लिया समझ के कह दिया कि महाराज ऋषि सिंह महाराज जब आवेंगे आपके नगर में तब आपकी अनावृष्टि शांत होगी अन्यथा ये अनावृष्टि खत्म होगी नहीं अब वो आवे कैसे तो कहें वो जंगल में रहते हैं विभाड ऋषि के पुत्र हैं और विभाडक ऋषि ने उनका ऐसे पालन किया वेदों के वेदांगों के विद्वान है लेकिन ये सब होने के बाद भी कभी नारी का दर्शन भी उन्होंने नहीं किया है स्त्री का दर्शन स्त्री क्या होती जानते ही नहीं महाराज नारी दर्शन भी कभी नहीं और सुनो कभी फल मूल कंध आदि को छोड़ करके और कुछ पाया भी कभी नहीं है ऐसे थे अब कौन जाए तो मुनियों से महाराज रोमपाट के विषय में देश में रहने वाले जो मुनि थे उनसे कहा गया महाराज ऋषि हैं आप ही जाओ आप ही बुलाओ कह महाराज सीधे साधे तो महाराज न भेजेंगे और नव वो धोखा देना पड़ेगा और ये धोखा देने वाला काम हम करेंगे तो महर्षि हमको साफ दे देंगे इसलिए प्रार्थना ऐसा हम लोग डर रहे हैं न गच्छे मृषेर भीता अनुनेश्यंतम नृपम तो फिर कौन जाए तो निश्चित हुआ कि घीकाएं जाए पेश वेश्या जाएं और बेशियाएं जाकर के ऋषि को किसी भी प्रकार से ले आएं अब वेश्याएं गई महाराज जी अभी जैसे मैंने कहा था कि ऋष सिंह बन चरस बन में रहने वाले हैं तपस्वाध्याय संयुत अनभिज्ञस्तु नारीणाम नारी से अनभिज्ञ अब ये जब गई वेश्याएं अब डर के मारे पहले आसम तो इधर ना इधर उधर उधर नाचा कभी इधर देखें कभी उधर देखें एक दिन विभाषि थे नहीं और ऋषि सिंह महाराज बाहर निकले और बाहर निकले तो अब ये सब पहुंच गई महाराज घेर लिया उनको और जो घेर लिया तो ऋषि सिंह जी कहते हैं अरे ऐसा मुनि तो मैंने कभी नहीं देखा एक ऐसा मुनि है, है ना ये तो बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है ये तो मेरे मन को भी ऐसे सब है ये तो मेरे मन को भी आकर्षित करता है तो अच्छा तुम लोग कौन हो तो क्या पहले तुम बताओ तुम कौन हो तुमने तो कहा मैं तो श्री विभाज का औरस पुत्र हूँ श्री राम जी मैं तो श्री विभागक महाराज का औरस पुत्र हूँ जयराम जी तो जयराम जी क्या अच्छा आप आप कौन है क्या अच्छा हम अपना परिचय आपको बताएंगे हम भी मुनि हैं आपका परिचय मुनि तो सब हैं मन करके तो यहाँ पर काम करी ही रहे तो क्या अच्छा चलो हम आपकी पूजा करें क्योंकि हमारे यहाँ पिताजी के यहाँ कोई मुनि आता है तो हमारे पिताजी उसका अर्घ करते हैं पाध्य करते हैं उसको फल अर्पण करते हैं तो आप मुनि हैं हमारे पिताजी इस समय है नहीं अब आप चलिए हमारे यहाँ हम पूजा करेंगे अब महाराज सब गए सब गई है? अब गई तो अब महाराज ने पूजा किया उनका ऋषि अर्घ्यम पाद्यम इधम मूलम फल पूजा किया ऐसा ना समझना कि मैं इसको बात फिजूल की धर तो कह डालूंगा कहूंगा तो बता दूंगा फिजुल लेकिन यही कहने के लिए मौका नहीं फिजूल कहाँ से कहूंगा ईदम अर्घ्यम ईदम पाद्यम इधम मूलम फल च तो उन्होंने उन बेशियाओं ने कहा कि महाराज हमा, हमारा भी आश्रम पास में ही है आप मेरे यहां भी कभी पधारो और महाराज और हम भी हमारा फल तो बड़ा बढ़िया है कहें अच्छा कह हाँ। देखें कैसा है उन्होंने अपने झोली से निकाला और बढ़िया दे दिया हो हाँ, गोल गोल समझे झोली से निकाला जा सकते उसे लड्डू बढ़िया लड्डू वो तो लड्डू का नाम जानते हो क्या लड्डू का संस्कृत का नाम है मोदक मोदक मने जो प्रसन्नता पैदा कर दी उसी का नाम है मोदक जिसको देख करके ही तबियत खुश हो जाए उसी का नाम मोदक ये उसका अर्थ होगा मोदम करोटी थी मोदक का जो मोदक जो मोद मन में कर दे लेकिन वो मोदक हाँ बड़े बड़े मोदक है हमारे, हमारे एक महात्मा थे वो कहते थे मोदक राम नाम लीजिए राम नामी लड्डू राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी हरि नाम घिस घोर घा ये मोदक है मारे मोदक देखो आपको जो बुद्धि देने वाले देवता है ना क्या नाम श्री गणेश जी महाराज है उनको क्या पसंद है बढ़िया ठाक के साथ मोदक मोदक तो सात्विक वृत्ति वाला पाता है वो राजसी वृत्ति वाला तो हमसी वृत्ति वाला करता है हमसे तो मीठा अच्छा नहीं लगा मुंह चार तरह से टेढ़ा करता है चार तरह से मुझे तो मीठा ऐसे ही देखा कभी मुझे मीठा नहीं पसंद नहीं? अरे भागी तुमको मीठा क्या पसंद होगा ये मीठा है मुनी को मार मोदक किसी नमकीन में बताओ किसी का नाम मोदक हो तो मोदकान प्रद दुस्त्मी लड्डू दिया बढ़िया आ गया जीव में पानी की नहीं आया मोदकान प्रद दुस्त्मी भिधान शुभान बढ़िया मोदक आया ठाठ के साथ महाराज जी और महाराज ऋषि सिंह ने उसको पाया और कहते हैं ऐसा तो कभी पाया नहीं बड़ा अच्छा बहुत कह और आयो बहुत देंगे आपको उधर रहते हैं उस पर, पल्ली पार्टी क्या नाम का पर्वत के उस पार हमारा भी आश्रम है अब हम चलें अब महाराज जी उन्होंने मोदक दे दिया नहीं? जीव ये जीव जो है ना बड़ी विचित्र है ये पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा देती है अब इनको लड्डू याद आवे अ आव फलहार याद आवे आव महात्मा याद आवे सब नए नए और उनका सुगंधित शरीर याद आवे उनका स्निग्ध चेहरा याद आवे और आव याद आवे तो जब पिताजी गए जंगल में तो ये धीरे से पधारे मुनियों के पास गमनाय मतिन चक्रे कंचनुष तथा स्त्री स्त्रिय अब वहाँ गए <coughs> तो कहते हैं फलहार कहा फलहार कहा है तो उस उससे भी बढ़िया फलहार है हमारे पास कहे कहा, कहा हमारे असली आश्रम में तो कहें अच्छा चलो वहीं चलते हैं तो कहें कि पिताजी से पूछ लो कहे हमको कोई डर नहीं पिताजी चलो चलते हैं ना तो कहें अगर पिताजी बिगड़ेंगे तो हम चले पड़ेंगे तो बिगड़ेंगे क्या फिर बिगड़ते रहेंगे और चले समझे तो ना अब महाराज जी वो उनको लेकर के और लड्डू इधर इधर करते करते और महाराज सीधे ओ रोमपात जी महाराज की राजधानी में आ गए और जो ऋषि सिंह जी महाराज पधारे तो घनघोर वृष्टि आरंभ हो गई ऋषि सिंह श्री राम जी बबर सुव जगत प्रहलादयन एकदम मूसलाधार वृष्टि होने लग गई पृथ्वी तृप्त तो हो गई पक्षी तृप्त तो हो गए पशु तृप्त तो हो गए मानव तृप्त तो हो गए सबके सब संतृप्त तो हो गए माजी रोमपात ने समझ लिया की श्री ऋषि सिंह जी महाराज पधार गए हैं ऋषि सिंह महातेजा शांतया अपनी बेटी का ब्याह कर दिया शांता जी के साथ और ये हैं दशरथ जी के मित्र इसीलिए मिथिलावासी गाली देते हैं राम जी की शांता आपकी बहन है वास्तव में तो कथा ये है, है ना कि वो ऋषि जी की है पुत्री और ऋषि जी महाराज रोमपाद जी महाराज जो हैं दशरथ जी के हैं मित्र और मित्र की पुत्री अपनी ही पुत्री ही होती है और इनको ले आकर के अपने यहाँ बरसों बरसों अभी बता रहा हूँ ऋषि सिंह जी और शांता जी को वर्षों वर्षों रखे हैं अभी बता रहा हूँ तो ऋषि सिंह जी महाराज की कथा ये है श्री सुमन जी महाराज ने सुनाई और वो हमें आपके यहाँ तब आपको पुत्र पैदा होगा वो यज्ञ करा अब दशरथ जी महाराज ने बस जी महाराज से पूछा हो बस देखो कोई यज्ञ यागा करो तो अपने पुरोहित से पहले पूछ लो की महाराज उनको बुलावे आपकी आज्ञा है कि नहीं हाँ लिखा है इसमें अनुमान्य वशिष्ठ श्री वशिष्ठ जी महाराज से आज्ञा लेकर के अनुमान मैंने अनु प्राप्त आज्ञा लेकर के आज्ञा लेकर के और फिर सब कौशल्या चली कैके कह चली सुमित्रा जी चली हैं? और महाराज जी हैं? मंत्री चले लाओ लश्कर फौज सबके साथ रोमपात जी के यहाँ पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया इन्होंने कहा मुझे तो पूछनी चाहिए मुझे तो आपकी बेटी और आपका जमाई चाहिए तो ऋषि सिंह जी महाराज को बुलाया कि बेटे जब बड़े हो जाते हैं जरा उनसे पूछना पड़ता है तो जरा पूछ ले तो उन्होंने कहा हम जाएंगे पिताजी हम तो जाएंगे ऋषि पुत्र प्रतिश्रुत अब उनको लेकर के महाराज श्री जी आए और कहा रखे हो उनको तो मुनि है कहीं बाहर आश्रम में रखा होगा कहे नहीं नहीं इसीलिए बेटी इसीलिए बेटी कहते हैं मिथिला वाले अंत पूरा प्रवेश सेनम पूजा कृतवांच शास्त्र का भीतर ले गए अपने घर में ठहराए जहां श्री जी कैकेयी जी श्री सुमित्रा जी महारानिया रहती थीं वहीं पर एक कोठरी एक प्रकोष्ठ एक प्रकोष्ठ मतलब हुई जिसको आजकल कहते हैं कक्ष कक्ष आजकल की भाषा में क्या कहते हैं उसको फ्लैट फ्लैट है अंतपुरम प्रवेश तो वहां पर अंतपुर में ले जा करके एक फ्लैट उनके भी रहने के लिए दे दिया अटैच समझे न अटैच था नहीं हुई तो हमने फिजूल की बात कही थी कहता कथम अंतपुर प्रवेशन पूजा कृतवा शास्त्रता अकृत कृत्यम तदात्मा मीने तस्ोपवाहना के बाद अपने कहा बरसों बरसों रहे अभी बहुत दिन बीत गया अभी मुहूर्त नहीं मिल रही आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हमको तो मुहूर्त बता दे बस चार दिन के अंदर मैं उसी दिन शुरू हो जाए क्योंकि आगे हमारे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो उनकी वो शुरू हो जाएगी तो उनकी नानी याद आ जाएगी तो उनकी मामी आज आ जाएगी आजकल लोग ऐसा करते हैं चारे दिन के अंदर सारी मुहूर्त बन जाए महाराज तो अब कहा से बताओ बेचारे पंडित जी महाराज लेकिन कहते हैं देखिए देख लीजिए तता बहुत तथक काले बहुत बहु तिथे कश्मिश्चित सुमनोहरे बहुत दिन रहे बहुत समय रहे फिर उसके बाद मुहूर्त मिला और उस मुहूर्त में अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ अब मैं संक्षेप अब मैं दौड़ूंगा जी संक्षेप में तो सरजू के किनारे बढ़िया यज्ञ का आयोजन हुआ तो यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया और एक वर्ष तक, तक तो फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ रहा अश्मेध यज्ञ एक वर्ष तक रहा महाराज जी और वो असमेध यज्ञ बहुत बढ़िया हुआ उसके दो आचार्य थे महाराज एक श्री ऋषि जी महाराज और दूसरे श्री वशित अब इसके बाद श्री ऋषि जी महाराज से श्री दशरथ जी ने कहा कि अश्मेध यज्ञ तो पूर्ण हो गया अब हमको महाराज हम संतान हो जाए ऐसा कोई यज्ञ करें त्रवीत ऋषि सिंहम राजा दशरथ कुलस्य से वर्धनम तत् कर तुम अर सुव्रत अब हमारे कुल को बढ़ाने वाला यु यज्ञ हो वो आप बतावें तो श्री ऋषि सिंह जी ने कहा निश्चिंत हो जाओ तुम्हारे बेटे होंगे क्या हमको बेटा चाहिए क्या बेटा नहीं बेटे होंगे क्या तुमको पुत्र चाहिए कि पुत्र नहीं बहुत से पुत्र होंगे हाँ क्या हाँ भविष्यंत सुतारायण तुम्हारे बेटे हो जाएंगे भविष्य सुतार राज और कैसे होंगे चार चार होंगे और क्या करेंगे कुलोद्वाहा उसमें कोई नितान नहीं होगा चारों के आगे आगे बेटे होंगे कुलोद्वहा मेधावी तुततो त्यावा सकिंचित किंचित इदमुत्तरम लब्ध संज्ञ ततस्तम तू वेद्ञो नृपम्रवीत तो ऐसा कह पहले दिया एक बात बड़ी बढ़िया बात कह पहले दिया क्या करना है ये बात में सोचना मर्षियों के वाक्य के अनुसार अर्थ दौड़ता है यहाँ देख लीजिए मैं महर्षि ने कह दिया ऐसा होगा सोच के नहीं कहते मर्षि अब जो कह दिया तो उसको भगवान को पूरा करना पड़ता है मेधावी तू तो ध्या क्या करें कह तू दिया चार पुत्र होंगे तो लब्ध संज्ञा सोचते सोचते लब्ध संज्ञा लब्ध संज्ञा मने प्राप्त निश्चय निश्चय समझ लिया निश्चय कर लिया क्या करना है और फिर राजा से लगे बोलने कि इष्टिम तेहम कर श्यामी राजन मैं तुम्हारे लिए इष्टि करूंगा इष्टि मने किसी विशेष याग का नाम है इष्टि इष्टिम याग विशेष मैं तुम्हारे लिए इष्टि करूंगा कैसी इष्टि होगी हो के पुत्रीयाम पुत्रोत्पत्ति निमित्त भूतां इष्टिम कर इष्टि तेहम करमी पुत्रीयां पुत्र कारण ये पुत्र कारणात पुत्रीयां इष्टिम अहम करमी तुम्हारे संतान हो इसलिए पुत्री यानी पुत्रेष्टि यज्ञ हम करेंगे ऐसा महाराज ने कहा अब तो महाराज बहुत प्रसन्नता की लहर दौड़ी महर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ा उसका अनुमोदन किया और सब कोई मिलकर के उसी यज्ञ का आरंभ हो गया अब उस यज्ञ में आरंभ होने के लिए यज्ञ में भाग लेने के लिए बड़ी-बड़ी लोग आये हो हाँ बड़ी-बड़ी लोग आये कौन आया देव आये गंधर्व आए यक्ष आये किन्नर आए सिद्ध आए बड़े बड़े देवता बड़े बड़े देवता आए श्री शंकर जी आए श्री विष्णु भगवान आए सबके सब श्री सब, विष्णु भगवान भी नहीं आए क्षमागृह विष्णु भगवान नहीं आए ब्रह्मा जी महाराज आए इंद्र महाराज आये सबके सब आए सब। अब जहां लोग जुटते हैं तो कुछ खुसर खुसर तो होती है नहीं होती आप लोग कथा में जुटे हुए कोई बिहार से आ रहा है तो कोई बंगाल से आ रहा है तो यहां से कोई वहां से आए हैं सब है थोड़े लेकिन प्रांतों का प्रतिनिधित्व सबका कर रहे हैं अयोध्या और मिथिला का भी समागत संगम है यहाँ पे चाहे ये चारों लेकिन है मिथिला के भी और चाहे पच्चीस तो पचास हो लेकिन है अयोध्या का पल्ला भारी हो तो कोई बात नहीं है नई विशारण में दोनों का पल्ला भारी होना है ना तो राम जी नहीं पल्ला तो भारी हो, हो जाएगी तो जी, राम सीता जी हाँ त्याराम सीताजी का पलरा भारी होगा ही होगा चाहे जैसा कर लो तो, सियाराम हमारे साधु अभी उठ जाएंगे हम योद्या के मिथिला के हम क्या करेंगे हम तो भा आई अब महाराज जहां सब लोग जुटते हैं तो थोड़ी खुसूर खुसूर तो होती कि नहीं होती है? है? तो क्या है महाराज तो स्त्रियों में होते अरे स्त्रियों में नहीं पुरुषों में भी होती है अभी सब अभी यहाँ से उठेंगे में में खुसुर खुसुर खुसुर अब स्त्रियों में पुरुषों में इतना अंतर कि स्त्रियां बिला वजह खुसूर खुसूर करती है और पुरुष जिला वजह से करते हैं इतना अंतर तो थोड़ा बहुत तो है ही लेकिन सब स्त्रियां अब जैसे अब हमारी माता जी बैठी मैं देखी अब इनकी गणना क्या कहोगे महाराज महाभागवत सामने बैठे तो कथा सुनने के लिए अभी इनका आनंद लेंगे आप पुत्रोत्सव का असली आनंद तो ये देंगी और विवाहोत्सव का असली आनंद तो इनके द्वारा मिलेगा हाँ अभी देखिएगा हा? और भावपूर्ण वाणी ऐसी भावपूर्ण वाणी तो कि जैसी वाणी आप सुनोगे तो कहोगे की महाराज इस अवस्था में ऐसा तेज ऐसी वाणी तुमने सुनेगी अभी सुनेगा हाँ जी मैंने कह दिया तो राम जी खुसुर खुसुर तो कुछ होती है होती है थोड़ी बहुत थो होती है और खुसुरसुर देवियों में नहीं और देवताओं में हो रही है अब सब सब बैठे तो खुसुरसूर खुसुर होने लग गई तेवास्गंधर बा सिद्धाश्च पर भागव प्रतिग्रहारम्बी समवेता यथा विधि सब महाराज समवेत हो गए समवेदन सम्मिलिता समवेता एकत्री भूता सम्मिलिता सब इकट्ठा हो गए महाराज जी और अब सब इकट्ठा हो गए ब्रह्मा जी महाराज बड़े हैये हैं लोक पितामह हैं ब्रह्मा जी महाराज ऐसे तो इंद्र जी महाराज वरुण जी कुबेर जी सबके हैं महाराज आपने गजब कर दिया है बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने हमें बड़ा कष्ट मिल रहा है बड़ा कष्ट दे रहा है कह क्या है, क्या है? क्या अब्रवी अभ्रुवन लोक कर्तारम ब्रह्मांडम बचनम तथा भगवं स्त प्रसादे नामो नाम राक्षसर्वाधते वीरिया तुम तम न शक् महान महाराज आपने ऐसा वरदान देकर के रवणुमा को बढ़ा दिया है कि तो सचमुच रावण हो गया रावण मने, मने जो रुलावे रावण मने जो रुलावे लोगों से हाय हाय करा दे बिलाप करा दे उसी का नाम है रावण रावण समझो ना आप रावण का मतलब होते लोग के लिए रावण बाद रावण भी तो महाराज महात्मा ही था वाल्मीकि जी महाराज ने महात्मा लिखा है अब कुछ लोग रावण के भक्त आते हैं मेरे से कहते हैं महाराज रावण अच्छा स्कॉलर था अंग्रेजी बोलते हैं बड़ा स्कॉलर था उसने तो बात की नहीं उन रावण के आप यहां तो कोई नहीं है नई की धरती में जो इतनी दूर से कथा सुनने आवेगा रावण को अच्छा थोड़ा कहेगा जो लोग कहने वाले उनसे कहना रखेंगे कि जिसका नाम ही अच्छा नहीं है उसका काम क्या अच्छा होगा अरे उसका नाम ही है रावण रावण कार पलट सकते नहीं रावण को नहीं पलट सकते तो क्या क्या अर्थ है कह रती थी, थी जो बिला रुला दे बिलाप करा दे हाय हाय करा दे उसका नाम रावण क्या कैमर्थ पलट देंगे पलट दोगे तो भी दूसरा अच्छा निकलेगा क्या निकलेगा रौती थी रावण जो रो दे उसका नाम रावण रोने वाले का नाम रुलाने वाले का नाम वो क्या अच्छा काम करेगा महाराज जी इंद्र महाराज लगे कहने महाराज बड़ा कष्ट दे रहा है ये भगवं स्त प्रसात राम ने सर्वान्नो बाधते हम नो यानी इंद्र कहते केवल अस्माकम एवं नहीं उस सर्वान बाधते वो जितने हैं सबको बांध रहा है महाराज एक बच्चन में बहुचल हम जितने हैं सबको बाध सबको कष्ट दे रहा है नो बाधते ऐसी बात करता है महाराज चंद्रमा महाराज कहे हमसे सुन लो हम बताते हैं कहे क्या क्या हमको कहता है हमारा छत्र लेके पीछे खड़े रहो हां हा महाराज हमको उसका छत्र लेके पीछे उसके खड़ा होना पड़ता है छत्र लेके और वहां पर जब बात चलने लगती है तो मेरी आदत है चंद्रमा मंत्री है देवराज की तो क्या हमारी आदत है थोड़ा हम कभी बोल देते हैं तो बड़ी जोर से डांटता है हो कहता नवोल चंद मंद बुद्धि अरे मूर्ख न बोल चंद मुंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं रामचंद्र का एक सोदाजी गोस्वामी तो महाराज लिखा वायु देवता कहें महाराज हमारी ही दुर्गता आपकी नहीं है कहें क्या कि गर्मी का महीना जेठ बैसाख का और इसकी अशोक वाटिका में हम रहते हैं रक्षक और वो कहता गर्मी के महीने में जेठ बैसाख में मेरा पत्ता सूखा नहीं मेरे पेड़ का पत्ता सुख है नहीं अरे सूख करके गिरे नहीं गिरे नहीं ऐसा कहें हा राम जी समय पुरानी पात वो समझ में कि समय पुराने पात परत डरत बात पालक लालक रति के बिहार सोन वायु जी ने कहा हमको भी बड़ा कष्ट है महाराज बहुत कष्ट है सूर्य भगवान ने कहा हमारा कष्ट तो कुछ मत पूछो कहीं क्यों कहें कह रहे हमारे मत्थर पर कहीं पसीना ना आ जाए सूर्य भगवान भगवान ने कहा सूर्य मेरे मत्थर पर पसीना नहीं आ जाए ऐसा कष्ट देता है ब्रह्मा जी कहते हैं क्या मैं सुखी हूं जो तुम उससे बूक रहे बोल रहे हो क्या आपा ने तो बढ़ाकर बढ़ाया तो लेकिन हम दुखी हैं ज्याराम हम भी दुखी हैं क्या दुखी हैं कि हमको उसका द्वारपाल डांट देता है हाँ क्या हाँ वो कहता है पढ़ो बिरन चिमौन वेद ब्रह्मा चुपचाप वेद पढ़ो पढ़ो बिरन चिमौन वेद बृहस्पति ने कहा हमारी और दुर्दशा है ब्रह्मा जी महाराज आपने देव गुरु बनाया है यहां तुम तो गुरु बनके के करते हैं तो वहां वो कहता क्या है कभी कभी अरे बृहस्पति बबक मत कर पढ़ो बिरं मौन वेद जीव सोर छाणिरे कुबेर कहते हैं हमारी और दूर्द तो उसके बड़े भाई भी हैं कहता क्या है भाग भाग्य से कुबेर बेर कहीं कही नक्ष भीर मंडी दिनेश जाए दूरी बैठ नारदाज संग ही न बोल चंद मंद बुद्ध इंद्र की सभा नहीं ब्रह्म अध्ययन से समय ब्रह्म से कहरा प्रतिहा अध्ययन से नैश समय तूष्णी बहिष्ठीयता चुपचाप बाहर खड़े हो जाओ स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते अरे मूर्ख बृहस्पति स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैषा सभा नारद जी कहते हैं हमको सम मानते हमको बड़ा घमंड है महाराज हमको सम मानते हैं नारजी महाराज को सम्मानते पता सम मानते मानता है वो कभी को रोणो मान लेता है ऐसी बात नहीं लेकिन मूड में आता है तो मानता है मूड में आता है तो नहीं मानता है नारजी कहते है, हमारी सुन लो कहें क्या तो हमको तो मानता है बड़ा आदर करता है कभी कभी हमसे राय भी पूछता है लेकिन कभी कभी जब मूड उसका खराब होता है तो कहता है संभरना रदस्तु कथा लापई रलम क्या हमारे बड़ी दुर्दशा है क्या करें है? अब कुछ इसका उपाय दिखाई नहीं पड़ा ब्रह्मा ने कहा हाई उपाय क्या है कि मृत्युर्नान्योस्य विद्यते एक बात ये सब लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा इशारा दिया हुआ है इसमें राम जी मृत्युर्नान्योस्य विद्यते मनुष्य उसको भार सकता है अच्छा अब सोच रहे कि ऐसा मनुष्य कहाँ मिले जो उसको मारे इतना बलवान मिले कि उसको मारे एक बड़े बलवान राजा थे हो उससे लड़े वो मार डाला अब आपको माल एक बड़े बलवान राजा थे उससे लड़े उसको मार डाला राम जी की पुरखा थे अनारण्य जी मार डाला अब कौन राजा मिले ऐसा अनारण्य का मतलब जिनके सामने रण में कोई टिकता नहीं था वो बहुत बलवान थे अनारण्य माने जिनके सामने ऋण में कोई टिकट नहीं जिसके लिए अरण्य कोई न हो उसका नाम है अनरण्य तो ऐसे राजा को मार डाला अब मनुष्य कहां मिलेगा सोच रहे थे कि क्या करें कैसे करें ठीक इसी समय में मेरा ध्यान दीजिएगा इसी समय हैं चक्र गा पद्म धारण किए हुए पीताम्बर धारण किए हुए और अपनी अलकावलियों को फटकारते हुए भगवान देवदेव जगतदेव जगत नारायण का आविर्भाव हो गया है भगवान श्री नारायण आ गए संखे तस्मि नंतरे विष्णु उपया महाद्विती महाद्युति संख चक्र गदा पानी पीतवाषा जगतपति हाँ? कैसे आए वैनते यम समारू बढ़िया गरुड़ी महाराज पर आ रहे हैं क्या ठाकुर जी जाए बड़े बड़े मजेदार है महाराज ठाकुर वैनते आज के चालीस आज वर्ष पहले की बात है एक ने हमसे कहा कलकत्ते में किसी गाड़ी में बैठे हुए थे किसी सेठ के सेठवा ने कहा क्या कि देखिए ये ये हमारी गाड़ी क्या क्या है तुम्हारी गाड़ी क्या सिरखा पर लगे हैं कहीं इसमें उसमें रेडियो नहीं होती थी गाड़ी में बोला तो पहले पहले लगाया था उसने कहीं इसमें रेडियो लगा हुआ है हाँ है तो अच्छा लेकिन हमारी ठाकुर की गाड़ी से तुम्हारी गाड़ी अच्छी नहीं है क्या क्या क्या ठाकुर की गाड़ी में तो वेदमंत्र बोलता रहता है हमारे वैनते जिनके पक्षों से सामगान की धुरी निकलती जिनके है जिनके वेदात्मागेश्वर गुरुजी महाराज के पंखों से ठाकुरी गाड़ी है हमारे जिसने सामगान की धुरी निकाल अब गाने में तो बढ़िया सावेद है हमारा सामवेदी जब गाता है तो बगैर पढ़ा बगैर लिखा जानकार न हो तो भी मुक्त हो जाता हमने तो सुना है काशी में सुना है हमने पढ़ते समय सुना है एकाध मंत्र हमको भी याद है लेकिन अभी नहीं कहूंगा यह ना तो एक आधे मंत्र है ज्यादा नहीं है। हम तो उसको रखें सजोग करें कोई कह दे कि सामवेद क्या है तो बता दे उसको ये सामवेद तो राम जी तो बड़ा बढ़िया गाने तो गरुड़जी महाराज के पंख से बढ़िया साम गान की ध्वनि निकलती है, है? और लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री नारायण जब उसको सुनते हैं विभोर हो जाते हैं भगवान वेदक ध्वनि सुनकर के विभोर हो जाते हैं एकदम विभोर वेदों के द्वारा अनुप्राणित जो शास्त्र है उसको सुनकर के विवोर हो जाते हैं और जो शास्त्र वेदों के द्वारा अनुप्राणित नहीं है जो दर्शन वेदों के द्वारा अनुप्राणित नहीं है जो वेदों की निंदा करने वाले हैं उनको सुनकर ठाकुर सिर भी ढूंढने लगते हैं हाय हाय क्या सुना रहा है मर जा मर जा तो राम जी बैनते यम समारोह तो एकदम ये था। अब ठाकुर जी आ गए अब ठाकुर जी जब आए हो अब सबके सब खड़े हो गए देखो एक पेज होता है कि जिसको देख के सब खड़े हो ही जाते हैं कहना नहीं पड़ता खड़े हो है ना? तम नम अभ्रुवंसुरा सर्वे समिष्टु तो कोई कहा लिखा खड़े हो गए ब्रह्मणा समागम्य तत्र तत् तस्थ समाहिता और तम अब्रुवंशुरा सर्वे तम अष्टु सन्नता सब सन्नता सब विनम्र हो प्रणाम कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर सम नहीं अभिष्टु नहीं दो दो उपसर्ग लगा हुआ है महाराज समिष्टु बड़े समिष्टु का मतलब हो क स्तुति किया मतलब कर दिया जैसे हम कहते हैं अभिष्ठ मतलब राम जी थोड़ा सा आंखों से आंसू भी गिर गए और सम समभिष्टु मतलब कस खलिताक्षर हो गया स्तुति कर भी नहीं पाए ये समभिष्टु राम जी समिष्टु सन्नता और सब की सब स्तुति करके लगे कहने त्वाम तो नियोग हे विष्णु आपको हम नियुक्त कर रहे हैं अर्थ तो सीधा साधा यही होगा त्वाम तो नियोग हे विष्णु हे विष्णु हम तुमको इन रावण के कार्य में नियुक्त कर रहे हैं लेकिन ऐसा अर्थ है नहीं असभ्य असभ्य भाषा है धातु की बहुत से अर्थ होती है त्वाम नियोग मन त्वाम उत्साहयामही आपको मैं उत्साह दे रहा हूं या त्वाम नियोक्षा मही की त्वाम वयम प्रार्थया मही आपसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं अब जिस किसी भी प्रकार से हो आप इस रावण का विनाश करें हैं? और हम लोगों के संकट को दूर करें और जब उन्होंने कहा हम लोगों के संकट को दूर करो दूर करें तो भगवान कहते हैं गांधी जी भयम तेज बो भद्रा आप लोग भय छोड़ दें ऐसी आवाज किसी की नहीं निकल सकती ऐसा निर्भय कौन कर सकता है भयम तेजत भद्रम वो हिताथम युधिरावणम आप लोग एकदम भय छोड़ दें निर्भय हो देव समुदायी जन डर ऋषा भाई हम तेजा तू भाई छोड़ दें और हम आएंगे मनुष्य बनेंगे मनुष्य लोक में रहेंगे एक दो दिन नहीं रहेंगे काम करके तुरंत चले भी नहीं जाएंगे बड़ा कल्याण हो रहा है काम करके तुरंत जाएंगे नहीं कब तक रहेंगे ग्यारह हजार वर्षों में राज्य करेंगे ग्यारह हजार वर्षों में राज्य करेंगे दस वर्ष सहस्राहणी दस वर्ष शता वत्स्यामी मानु से पालयन पृथ्वी इमाम इस पृथ्वी का पालन करते हुए मैं 11000 वर्ष निवास करूंगा हुँ? अभी साहब कहा अब फिर लगे सोचने कि हम बाप किसको बनाऊे शाली कितना होगा भगवान बोलते कि मैं किसको बाप बनाऊ में किसको बाप बनाऊ कौन ऐसा महापुरुष होगा जिसकी है जिसकी आकांक्षा ने हो जाए है हम बाप किसको बनावे? हम बाप किसको बनावे? भगत सुधरे हम बाप किसको बनावे? पिता किसको बनावे? तो बनावें पितरम रोचया मा तदा दशरथम रूपम हम चक्रवर्ती नरेन्द्र राज, राजेन्द्र महाराज की दशरथ जी को अपना पिता बनावेंगे हु? और दशरथ जी महाराज के हम अवतार धारण करेंगे पुत्र के रूप में ऐसा कहकर कि भगवान वहीं से अंतर्धार हो गए ब्रह्मा जी महाराज के आनंद का ठिकाना नहीं बाशे खिली महाराज आनंद से देवताओं की आनंद का ठिकाना नहीं सब अब काम बन गया मेरे ठाकुर आएंगे लीला करेंगे रामलीला होगी रामचरित्र होगा जगत कल्याण होगा ऐसा हो रहा है चेरा ब्रह्मा जी ने कहा सुनो ऐसे लीला लीला करने से काम नहीं चलेगा मुफ्ती तो के या फिर क्या सब कोई जाकर के सेवा करने के लिए मृत्युलोक में अपने अपने अंशों से आ जाओ धरणी अनुधरि हरि पद से वह जाय उपदेश किसका देना अच्छा लगता है वो जो कभी उस उपदेश को न करता हो इतने बड़े लोग समाज में सब ना ही कर दिए मेरी बात उपदेश देना किसका अच्छा लगता है हमारा तो जो स्वयं करता है जिसके आचरण में उपदेश हो उद्देश्य अच्छा लगता है शिष्य को बनाने के लिए गुरु को बनना पड़ता है पुत्र को बनाने के लिए पिता को बनना पड़ता है आपके पीछे लोग कब चलेंगे जब आप चलने लायक काम करोगे उन्हें चलने वाले भी पीछा साथ छोड़ छोड़ के निकल जाए ब्रह्मा जिन्ह का सब लोग बार रीच गोलांगुर के रूप में अवतरित होकर के पृथ्वी पर भगवान के कार्य के साधक बनू लोगों ने कहा महाराज आपका हम पहले बन चुके हैं हम जानते हैं काम होगा ध्यान देना हम पहले अपने को अवतरित कर चुके हैं वृक्ष के रूप में जामोद के रूप में हम पहले आ चुके हैं ये उद्देश्य यहां से शिक्षा ले लें इसके बाद सारे देवता महाराज जी आए सब के सब हो श्री इंद्र जी महाराज जो हैं वो आए श्री राम जी बाली के रूप में आ गए सूर्य महाराज जो है सो गए सुग्रीव के रूप में बानर महेंद्र भम इंद्रो बाली नीव जनया मास तपन इस प्रकार से कुबेर जी महाराज जो हैं गंधवाहन के रूप में आगे विश्वकर्मा जी महाराज जो है नल के रूप में आ गए विश्वकर्मा नल के रूप में आगे अग्नि महाराज जो हैं वो नील के रूप में आ गए और पवन महाराज जो है पवन महाराज उसी हनुमान जी महाराज के रूप में आ गए बोलो श्री हनुमान जी महाराज की मारुत और श्रीमान हनुमान नाम बान राह वज्र संघनोपेतव जो वज्र को वज्र को भी वज्र को भी सहने का जिनका शरीर का सामर्थ्य है और महाराज जी जो वेग में तो गरुड़ के समान है हुँ? और इस प्रकार से सब सबके सब आ गए और सब सबके सब क्या कैसे है दशक ग्रीव बधोद्यता दशक ग्रीव के बध करने के लिए सब तैयार हैं भगवान आ जाएं आज्ञा दे और हम तैयार हैं हमको कोई यस्त्र खोजना नहीं शस्त्र खोजना नहीं गो समझे महाराज एक चौपाई में लिखते हैं एक चौपाई में ज्यापुर आरुन आयुध सब बीरा गिर तरु नयुध सब बीरा ये चौपाई कमाल की मैं इस चौपाई कहता हूँ कि तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा हृदय गदगद करता गिर आयुध सब बीरा इनका आयुध क्या है कि खोज रहा नहीं है वृक्ष उखाड़ लिया लड़ने लग गए पेड़ उखाड़ लिया लड़ने लग गए और महाराज एक आयुक्त उनके पास है ये दो कैं क्या दांतों से दन तन कटकटाए नखर बिदारी आयुक्त उनके पास में गिरी न हो गिरी न हो और तरुण न हो तो, तो, तो बेकार के बेकार उ अब ये कठोर बानी सुनी लक्ष्मण जो की मारी में कुछ आ ख सुधार करवार हनुमत क्यों ही गर्जी हहास करी निकली पकड़ी ग्रीव घूमो लय पड़े पछारी नखन बिदारी मारी लोथली लुटावे बीर और जैसे मिघराज फेके गजराज फारी गिर तरु नख आयुध सब बीरा हरी मारग चितु हरी मारग चितु आओ मेरे प्रभु आओ मेरी प्राणनाथ आओ मेरे प्राणाराध्य आओ हम तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रहे तड़फ रहे हैं। आने के बाद भी सत्ताईस वर्ष के बाद मिले सत्ताईस सत्ताईस नहीं सत्ताईस तेरह चालीस वर्ष के। आने के बाद भी चालीस सब... वर्ष की बाद ठाकुर मिले हरि हरिमारित रास्ता भाई इसी रास्ते से आए यही मार्ग है यही आने का रास्ता है ये भक्तों का लक्षण है हरी मारग चितु भक्तों की प्राणा राधी चौपाई हे महाराज मेरे गुरुदेव जब रामायण पढ़ा करते थे इस चौपाई को ऊपर रोने लग जाता हरी मारगे चितुए। हरी का मार्ग दे कर कुछ चौपाइया मेरे महाराज जी तो बड़ी बड़ी प्रिय चौपाई थी महाराज मेरे महाराज जी मुझसे कोई पूस्त, कोई पूछता है रामायण की कौन चौपाई का पुट देते तो हम कहते हैं हमारी चौपाई तुझ पसंद नहीं करे कहने नहीं बताएं हम कहें हमारी चौपाई दूसरी है जिसकी लोग नहीं देते है क्या मेरी चौपाई है हा रघुन दल हा प्राण पीड़ित तुम बिनु जीत बहुत दिल बीते हा हघुन हमारी तो ये छुपाई हमारा गिरी तरुण आयुध सब बीरा हरि मारग चित हरी महारग हरी मारग कहने के भाव राम नहीं कहा प्रभु नहीं कहा कुछ नहीं कहा हरी मारगे प्रभु आओ हमारे दुख का अपहरण कर लो आपका दुख क्या है तो आपका वियोग ही हमारा दुख है अपने वियोग जन दुख का अपहरण हरी मारग नहीं। नहीं। बेटी का रास्ता दुनिया देखती है बेटी का रास्ता दुनिया देखती मेरा मित्र कह गया था आया नहीं मेरा भाई कह गया था मेरा आया नहीं अमुक कह गया था आया नहीं दमुक कह गया था आया नहीं कवन तो सोचता है कि ठाकुर से हमने भी कहा है ठाकुर आएंगे हरी मार्ग जीवन धन्य उसका है जो राम का मार्ग देखता है और जीवन धन्य उसका है जो राम जी के मिलने की योग्य अपने को बना लेता है हरी मार्ग चित मत धीरा मत झीरा हरी मारग तो तो सब के सब देख रहे हैं ठाकुर कब आएंगे महाबलो महाबाह बाली विपुल विक्रम जुगोप भीन रिछ गोपुच्छ बान और इन सबके राजासी बाली महाराज हो गए इस प्रकार से सब कर रहे कर रहे हैं अब इसके बाद ये तो हो गए अब यज्ञ अभी अभी यज्ञ के बीच से कथा निकली है अभी यज्ञ पूरा है अभी यज्ञ बाकी है यज्ञ की समाप्ति बाकी यज्ञ में आए फिर देवता तबने कथा चल पड़ी अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए यज्ञ पूर्ण हो गया और यज्ञ के बीच से एक महापुरुष दिव्य पुरुष दिव्य पायस का पात्र लेकर के निकले दिव्य पायस का पात्र लेकर के निकले और निकल करके कहते हैं कि महाराज ये जाकर के अपनी देवियों में आप वितरण कर दें जाकर के अपने देवियों में वितरण कर दें और इस प्रकार से वह पायस लेकर के श्री चक्रवर्ती जी महाराज जाकर के समस्त प्राणियों में का वितरण करते हैं श्री कौशल्या कैकी सुमित्रा सबको यथा यथाभाव जितना होना चाहिए ऐसा वैसा वितरण करते हैं और सब की रानिया अब गर्भ संयुक्त हो गई हैं सब गर्भावस्था में आ गई हैं मंदिर मह सब राजील तेज की खानी शोभाशील और तेज की खानियां तो कई अर्थ तो ऐसा ही है कि शोभाशील तेज की खानियां श्री कौशल्या कहती है सुमित्रा मंदिर भी सुशोभित है लेकिन अगर ऐसा भी कह दिया जाए तो कोई हरिया नहीं है कि शोभाशील तेज खानी तीन है तो तीन ही गुण है एक शोभा की खानी एक शील की खानी और एक तेज की खानी शोभा की खानी श्री कौशल्या इतना सुंदर कोई है क्या इतना सुंदर कोई है चारुशील रूप गुण धामा तदपिधिक सुख सागर रामा शोभा की खानी श्री कौशल्या शील की खानी श्री कई अब तेज की खानी श्री सुमित्रा हाँ राम जी को के लोग देख नहीं डरते हो आ? राम जी को देख के लोग नहीं डरते डरते किसको देखते हैं है कम पढ़ी भूप विलोकत जाके जिमी गज हरि किशोर के, के ताके हर दीन लखन सिख तो राम जी लत शोभा गर्व सहित सब विराज रही हैं राम जी और इधर ऋषि सिंह जी महाराज उसके पहले पधार जाते हैं है? ये स्थिति होने सब के बाद शांतया प्रऊ सार्धम ऋषि सिंह सुपूजिता सब चले गए अब गर्व सहित रानियां हैं अब गर्भ का दिवस बीत रहा है एक दिन दो दिन बीत रहा है कितने तो दिन बीत गए तो कहते हैं तत् यज्ञ समा श्री राम जी समाप्ते चितु नाम सच समय छ ऋतु बीत गई छह धुनी बारहवा महीना आ गया बारहवा महीना आ गया महापुरुष जब उत्पन्न होता है तो गर्भ में समय ज्यादा लेता है याद रखिए गर्भ का अगर समय अधिक जा रहा है तो महापुरुष जन्म लेने वाला है कि तू नाम सच समय हूं समत्यय मैने श्याराम जी समत हु मैने व्यतू बीत गया और समत्ययू मैंने अच्छी तरह बीता किसी को दोहदा दोहदावस्था का कष्ट नहीं है हाँ किसी को कोई ऐसा कष्ट नहीं है कि गर्भ गर्भ गर्भजन्य कष्ट किसी को ना अच्छी तरह बीता अच्छी तरह बीतने का भाव महाराज जी अयोध्या में कभी दुख था ही नहीं एक दुख था वह दुख भी आशा की लालसा में समाप्त हो गए ऋतु नाम सट समयु ततच द्वाद मास चैत्र का महीना आ गया, चैत्र का महीना जयराम जी चैत्र का महीना आ गया जो तो चैत्र में बालक पैदा होता है न बड़ा मधुर बोलता है भला चैत्र मधुभाषी चैत्र में बड़ा मीठा बोलता है बहुत मीठा बोलता है भला और भगवान से बढ़ मीठा कोई और बोलेगा हम तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे चैत्र श्री राम जी तदश्च द्वादशे मासे चैत्र नावमी के तिथ नवमी आ गई महाराज नवमी आ गई एक संत ने बड़ी बढ़िया बात मुझसे सुनाई बहुत दिन पहले मैं उसकी तब से गांठ बांध लिया मुझे बड़ी अच्छी लगती ना हो मिथे तो भगवान एक बार साकेत में विराजमान थे हमारे ठाकुर जी मेरे राम जी साकेत में विराजमान थे फिर सीता जी थी बगल में लक्ष्मण जी भरत जी सत्री यही सब नित्य स्वरूप है भला ऐसा तो समझना आए मर गए किसी के राम मरते होंगे हमारे राम मरते नहीं हमारा नित्य स्वरूप है राम जी के आने के पहले भी स्वरूप था ताकत में ठाकुर जी विराजमान हैं श्री का के सही सब परिकर विद्यमान है ठीक उसी समय एक ने घंटा बजाया ठाकुर आए गई महाराज पता नहीं क्योंकि पहुंच गई है पहुंच गई पहुंच गई तो ठाकुर की दरबार में तो रोक है नहीं आ गए तो गए आगे आओ कौन हो तुम क्या महाराज मेरा नाम नौमी है नौमी के यहां मेरा नाम नवमी है तिथि की मैं अधिष्ठात्री हूं तुम क्यों आई हो यहां पर क्या मृत्य लोग क्या चलो तुम नौमी क्या महाराज गहू रहूंगी तुम्हें मृत्यु में फरियाद करने आई हूं तो बोलो क्या सब तिथि को लोगों ने सनात कर दिया है और हमारी बड़ी दुर्दशा है हमारी बड़ी दुर्दशा है हमारी बात कोई नहीं आता भगवान मुस्कुरा पड़े कि जिसके पास कोई नहीं जाता वो आने की इच्छा करता उसके पास मैं जाता हूं गड़बड़ाऊ में मैं कहा करता हूं कभी कभी मैं कहा करता हूं अनुभवों से कहा करता हूं एक आध बार ऐसा हुआ मारा कि कोई नहीं था मेरे पास है। मैं बड़ा दुखी था अभी अभी अभी अभी, अभी की बात है अक्षय ने उन्हें बताया था आपने जानते हैं मेरे पास कोई नहीं था मैं बड़ा दुखी था मारा उठने की सामर्थ्य नहीं शक्ति नहीं क्या करूं सरदी के किनारे भगवान ने भेज दिया संतों को संत आ गए मुझे उठाए दिखाए तब लेकर घर पर तो पहुंचा अभी अभी की बात इसी में साल दिया मैं सोचता हूं कभी तो कभी तो कि प्रभु ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन कोई मेरे पास नहीं रहेगा मैं हृदय की बात कह रहा हूँ ज्यापुर से कह रहा हूं कि तो ऐसा दिन आवेगा कि मेरे पास कोई नहीं है क्योंकि तो मेरा विश्वास है कि जिस दिन कोई नहीं रहेगा जिस दिन सारे सहारे टूट जाएंगे जिस दिन किसी का आश्रय नहीं रहेगा कुछ दिन आश्रय देने के लिए ठाकुर आएगा ठाकुर तो निराश्रय को आश्रय लेकिन हा हम तो कह रहे हैं मैं अपनी बात कह रहा हूं हम कह रहे हैं लेकिन हम भी आश्रय खोजते हैं दुनिया ये तब तक खोजते रहेंगे जब तक ये अभाग्य नष्ट नहीं होगा ठाकुर की लगन तीव्र नहीं और ये सत्य है इस सत्य को मैं प्रतिपादन कर रहा हूं इसमें भले न करूं जीवन में लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा मैं करूं या न करूं जिस दिन सारे सहारे टूट जाएंगे उस दिन ठाकुर का सहारा है कहा मेरा कोई सहारा नहीं मेरा कोई आश्रय नहीं ठाकुर ने छाती करी थी मैं तेरा सहारा हूं तो प्रभु ज्योतिषियों ने मेरी बड़ी दूर से साकर डाली है ज्योतियों ने नौवीं कहती ज्योतियों ने बड़ी बड़ी तो ज्योतियों ने माफ कर जोतियों ने बड़ी दुर्दा की गई क्या कई मत करो ये मत करो नौमी है नौमी है नौमी है रिखता है रिखता है रिक्ता है। नौमी रिक्ता नौमी रिक्ता रिक्ता में जाओ मत रिक्ता में ये मत करो रिक्ता में उमत करो रिक्ता है रिक्ता बने नौवीं है रिकता है रिक्ता है वो फरियाद कर रही थी नौमी किशोरी जी की ओर ठाकुर ने देखा ठाकुर जी की भावमयी आंखों में, में किशोरी जी ने पढ़ा अपनी भाव में आंखों से किशोरी जी ने उत्तर दे दिया ठाकुर ने घोषणा कर दी नोवीन जो रिक्त है वही हम दोनों को भाता है जो रिक्त है वही हमें अच्छा लगता है जो समस्त आश्रय से रिक्त है जो समस्त वासना से रिक्त है जो समस्त काम से रिक्त है क्रोध से रिक्त है लोभ से रिक्त है सारे दुर्गुणों से रिक्त है वही हमको भाता है अगर तू रिक्त है तो मेरी है हम तो चाहते हैं कोई खाली करके आवे, लेकिन लोग आते हैं भर करके काम भरे रहते हैं क्रोध भरे रहते हैं लोभ भरे रहते हैं वो भरे रहते हैं क्या हम आपके हैं हमको हंसी लगती है झूठ बोल रहा है कहता है तुम्हें वो माता चरिता तुम्हें वो माता रामो व पिता रामचंद्र और ये कह रहा है जरा ध्यान देना कह रहा माता रामो मतपिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रहा मन में कह रहा महाराज हमारा बिटवा अच्छा हो जाए भगवान भी हंसते हैं कह रहा है। सब कुछ मेरे आप हो और ये भी कह रहा बिटवा अच्छा हो जाए इस स्थिति में उस कामना में क्या सामंजस्य है मेरी समझ में तो नहीं आता महाराज तो ठाकुर के समझ में कैसे आएगा महाराज ठाकुर को सब समझते हैं और समझ करके हंसते कहते हैं नवमी मेरे पास, पास कोई रिक्तता आता नहीं कोई रिक्त आता नहीं कोई रिक्तता आती नहीं कोई रिक्त आता आ जाए तो उसका काम बन जाए लेकिन कोई रिक्तता नहीं आती कोई रिक्त नहीं आता सब भरे आते हैं सब भरे हैं महाराज कोई, है। कोई खाली नहीं है कोई खाली नहीं है, हम बैठ के उपदेश कर रहे हैं भरे हुए हैं लबाल सब भरे हुए हैं कोई खाली नहीं है रिक्तता तू रिक्ता है आ गई तू करी मैं रिक्त हूं तो इसको मैंने स्वीकार किया किशोरी जी ने कहा प्रभो अगर आप चेत सुधी रामनवमी की को आओगे तो मैं भी बैसाख सुधी रामनवमी को ही आऊंगी ने नवमी को दोनों ठाकुरों ने स्वीकार किया श्री किशोरी ठाकुर ने स्वीकार किया और श्री राम ठाकुर ने स्वीकार दोनों ठाकुरों ने स्वीकार किया रिक्ता तू मेरी हम भी आ गए ततश्च द्वादश मासे चैत्र नावमिके तिथे नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है महाराज जी पुनर्वसु नक्षत्र में ठाकुर आते हैं अगर तुम वास्तव तो में बसे नहीं हो टिके नहीं हो तुम्हारा वास बिगड़ गया है मेरी आराधना करो मैं तुमको बता दूंगा कि दुनिया वाले क्या बसायेंगे तुमको नक्षत्र दिव्य देव्य सोच संस्थे पंचसु सूर्य मंगल शनि शुक्र ये सब ग्रह जो है पांच ये सब उच्च के हो गए महाराज जी और ठीक उसी समय में इस समय सारे जो गगन ग्रह भारती थथि सकल भये अनुकूल चरअरुवचर हर्षयुत राम जनम सुख मूल नवमी तिथि मधुमास पुनीता सुक्ल पक्ष अभिजीत हरी पीता मध्य दिवस अति अतिशीतन घामा मध्य दिवस पावन काल लोक भी सामा कथा हमारी बहुत पिछड़ गई है आज पहले दिन में पिछड़ गया तो मेरे आपने कितना मधुर पाठ सुना उस मधुर पाठ से मैं बहुत खुश हूं चला गया लेकिन हमने कहा कि और कुछ न हो तो कम से कम एक चीज तो मिल जाए राम जयंती के लिए मध्य दिवस तो मिल जाए बारह बजे के समय मिल गया अब इस समय ठाकुर जी का अभी प्रादुर्भाव होगा प्रादुर्भाव तो हो रहा है अब उत्सव अभी इसकी बात है नाम जी इस प्रकार कौशल्याजन रामम दिव्य लक्ष्मण लक्षण संयुतम जी संयुक्त जी ने दिव्य लक्ष्मण संयुक्त भगवान श्री राम जी को उत्पन्न किया राम जी और उसके बाद श्री कैकेयी महारानी ने भरत जी महाराज को उत्पन्न किया भरतोंम कैकेयी या जज्ञे सत्य परम अथ लक्ष्मण सत्घनऊ सुमित्रा जनयत सुद सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुन के रूप में ठाकुर को पैदा किया मैंने कहा ठाकुर को पैदा किया समझे कल की बात याद रही नहीं कि चार हो गए तब पूर्ण हुए एक से पूर्ण नहीं आविर्भूत चतुर्धा चार के रूप में इस धराधाम को अलंकृत करने के लिए मेरे राम जी पधारे और जब मेरे राम जी पधारे तो कहते क्या उपमा है क्या कानती है उनकी महाराज कुछ पूछो मत अब भगवान उस की उस उसने त्रिलोकी को पावन करने वाली अखंड ब्रह्मांडाधिनायक पूर्ण ब्रह्म पर सच्चिदानंद घन श्री रघुनंदन राम भक्तों का कल्याण करने के लिए मुनियों का परिरक्षण करने के लिए गौ का परिरक्षण करने के लिए राक्षसों को समाप्त करने के लिए भक्तों का सर्वविध मंगल प्रस्तुत करने के लिए एक सी एक सी पूर्ण परमात्मा राम लक्ष्मण भरत शत्रु इन चार रूपों में अवतरित हो गए श्री सीता रामचंद्र भगवान बोलो चारों भैया नहीं कि अब तो क्या है महाराज जी जन्म हो गया कलम चंधर्वा अब गंधर्व लोग गान, गान गाने लग अब सराय नृत्य करने लग गईं आकाश में गुंद बरसने लग गईं और आसमान से महाराज जी पुष्पृष्टि होने लग गई है वो पुष्प वृष्टि होने लग गई अच्छी तरह से दगन बी मल्ल संकुल सूर्य जू था गा वही गुण गंधर्व बरू था अरे बर सुमन सुम साजी अ गह गह गगन दु दुबी बाजी गह गह गगन दुबी बाजी और इस प्रकार से महाराज जी श्री भगवान राम का प्रादुर्भ भाव हो गया प्राकृत्य हो गया अब इसके आगे जो उत्सव होगा अब आप लोग मना और और सायंकाल तथा इसके आगे बढ़ेगी और सायकाल फिर ठाकुर जी के वैवाहिक उत्सव का होगा अब माता जी को आगे लाइए और ठाकुर जी का भोरवा स्वाम भय प्रगट कृपाला दीन दया गौरी हर सुषमाता नामन गन श्यामारी रुद्रुद भोषण मन माया नन विशाला सोमा सिंधु पर रे का द्विक गोरी अस्तुति गोरी गैकर यराग पुराण भवता करुणा सुख सागर शर जै श्रुति शांता शोभमितगे जन अनुरागी प्रकट वै श्रीकांता गांड माया निर्मित मयाम प्रतिद मम ऊर्शोवास य उपासन दे रम सिरन उपजा जब ज्ञान चरित बहुत विदिदे न चय कई कथा सुहाये मातृ तो बुजाए जय प्रकार सुनी बोले सोमति डोले त जाओता तय रू पाकी जय शिशूली अति प्रिय आया या सुख परमयनु पासुन बचन सुजान चरित सुभू य चरित ज गा वै श्री हरिपद पाव तेर पर या चरित जाव श्री हरिपद भवतु पाया पद चित जी हरिपद पिप्रधेुता लिन्न मनुजता निजक्षा निरमिता तनो श्रीमाया गुण गोपार राम चंद्र जिगि जय जय श्रीमापति जी की जय श्री रमापति रामचंद्र जिगे जय श्री वृंदावन कृष्णवरो जिगे बोलो भाई सब संतन गि जय जय काी मान कौशल्या घर आनंद भयो जय रमैया लाल की कौशल्या घर की जय रमैया लाल की जय जय रमैया लाल की जय जय रमैया जय जय रमैया लाल की जय जय रमैया लाल की जय जय रमैया <प्ति> दशरथ घर आनंद भयो जय रमैया लाल की दशरथ घर आनंद हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की हाथी दीन इाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की हाथी दशरथ घर आनंद भयो जय रमैया लाल की दशरथ घर आनंद दशरथ घर आनंद भयो जय रमैया लाल की दशरथर लाल दशरथ घर आनंद भयो जय रमैया लाल कौशल्या घर आनंद भयो जय रमैया लाल की कौशल्या घर आनंद रत्न दीन हार दीन गौआ दीन हाल की रत्न दीन हार दीने ये रत्न हार दीन गौ ब्याह हाल की रत्न दीने कंठा दिए कठला दिए दी मुक्ता माल की कंठा दिए कठुआ की कौशल्या घर आनंद भयो जय कन्या, की। आनंद जै कन्या की। जै रम्या लाल की जय रमैया लाल की जय जय रमैया लाल की जय रमैया लाल कौशल्या घर आनंद भयो जय रमैया लाल की कौशल्या घर करे दिए चढ़े दिए भाल की करे दिये दिए करे दिए छड़े दिए बिंदी दीनी भाल की करे सुरमा दीनों दर्पण दिनों सुरमा दीनो दर्पण दिनों दीनी कंगी बाल की सुरमा दिनों की कौशल्या घर आनंद भयो जय रमैया लाल की कौशल्या घर आनंद भय की जय रमैया लाल की जय जय रमैया लाल की जय जय रमैया लाल की जय जय रमैया लाल की जय जय लाल लाल की जय जय राम दशरथ घर आनंद भयो जय रमैया लाल की दशरथर ये दशरथ घर आनंद भयो जय रमैया लाल की कि श्री दशरथ के लाल कि श्री कौशल्या के लाल की दशरथ के, के की श्री दशरथ के लाल की कौशल्या जी के लाल की दशरथ जी के दशरथ के दशरथगर आनंद भयो जय रमैया लाल की दशरथ घर आनंद दशरथया दशरथ ग आनंद भयो जय रमैया लाल की, लाल की।, की रानी लोटावे अनधन सोना रानी लोटावे नारानी लोटावे अनधन सोना अन्दन सोना।, अन्दन सोना राजा लोटा में मो गला मोहल्ला में हल्ला सो मची ग राजा लोटा में जाओ कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गो कौशल्या चार महारानी के भाई चार चंदा तीन महारानी के तीन महारानी के भैचार चंदा तीन महारानी के मोहल्ला में मच गो हल्ला किशोर जी ने जायो है लल्ला में मच हल्ला लल्ला जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो जायो कोशल्या कौशल्या सीता रामचंद्र भगवान की श्री राम जन्म महोत्सव की जय जय सीता राम राम मनोहर दास जी ने तो हल्ला में आनंद दे दिया हल्ला निकालाया अब इसके बाद हमारी माता जी ये बड़े सिद्ध संत की शिष्या हैं, श्री बिठूर के श्री स्वामी सरकार स्वामी महाराज की शिष्या हैं और स्वयं भी बड़ी अच्छी संत हैं लखनऊ में लखनऊ वाले जिनको जानते ही हैं और लखनऊ में अनेक शास्त्रों देवियों का जीवन इन्होंने निर्माण किया अपने चरित्र के द्वारा अपने भजन के द्वारा अपने उपदेश के द्वारा और इस अवस्था में उनके वाणी का रस आप आनंद लें हमारे यहां तो श्री अयोध्या जी में पदार्थी रहती हैं और जब आती हैं तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है इनकी ऊपर चढ़ के आती हैं ठाकुर जी की सेवा करती हैं अपने पदों के द्वारा हम कतु तो बड़ा विभोर करती हैं मैंने कहा था अभी भी स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं लेकिन फिर भी इनकी कथा की निष्ठा देखें आप यहां पर और नैविचारण में तो हर तरह का शारीरिक कष्ट तो है ही कि मानसिक कष्ट के आगे शारीरिक कष्ट याद करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करें तो फिर जैसे आरम तो माता जी के सुंदर शब्दों में आप जहाँ राम जन्मोत्सव का आनंद लें बीस मिनट का समय भी है Oh. Mm -hmm. हरि ई तो बधाई अब धीष के बाजे मनोघन गहि गही गे बधाई के बाजे अबे मनोघन गहे, गहे गाजे, मनो गह गाजे। सुहासिनी छवि देखी सब हर शे है छवि देख सब हर शे सुमन बहु व्योम सेवर से सुमन बहु व्योम से अशी से देत नर नारी अशी सेर देत नर नारी रसिक गो आई अब भेश के बाजे बधाई अब भेश के बाजे मनोखन गही गहीजे मनोघन गहि गही, गाजे, मनो गही गाजे, आज अयोध्या की गलियों में तू मे जोगी मतवालाो धाती गलियों में जो मे योगी मतवालाखनी निरंजन खरे पुकारे देखूंगा दशरथ लाला लक्ष्मी निरंजन खरे पुकारे देख शैली संगी लिये हाथ में शैली संग हाथ में अरुडमरू सूल गए अरुडमरू तूल क्षमक क्षमा क्षम नाचे जोगी क्षमक क्षमा क्षम नाचे जोगे बरस की मन में आस लरस की मन में आस पद के घुंगरू छम छम हमारे जोगी गंग भूत राम जोगी बाघ हम्बर में सोहे बाघ हम्बर कटि में सोहे जटाजूट में गंग विराजे जटा जूट मे विराजे भक्त जनों का मन भर जनो का मनो मस्तक परशी चंद्र विराजे मस्तक परशी निरंजन खरे पुकारे देखूंगा दशरथ रख लालत निरंजन खड़े पुकारे देखूंगा दश रथ राज द्वार पर खड़ी पुकारें राजद्वार पर पुकारें बोलत है मधुरी बानी बोलत है मधुरी बानी अपने सूत्र को दिखा दे मैया अपने सूत्र को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी ख हटाओ पर ना मानू लाख हटाओ पर ना मानू। देखूंगा दशरथ लाला देखूंगा दशरथ लाला आज अयोध्या की गलियों में तू में जोगी मतवाला माता कौशल्या द्वारे पियानी माता कौशल्या द्वार पिया अपने सुख को गोद लिए अपने सुख को गोद लिए अति विभोर हो शिवजोगी ने अति विभोर हो शिव हो <laughs> बाल के दर्श किए बाल रूप के दर्श किए श्री राम लला के दर्श किए श्री राम लला के दर्श किए चल सुमिरत श्री राम नाम को चल सुमिरत श्री राम नाम को कैलाश्री काशी मैया जुग जुग जीवे तेरो छो ना कौशल्या मैया जुग युग जीवे तेर छा कौशल्या मैया एवच ्य सिंधु पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नम वैष्णवभ्यो नमो नमः नम यश्य मम वाच मृषुक्ताजीवयिशक्तिधर स्वभा अन्या हस्तचरणश्रवण्वगा नमो भगवते पुषातता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा अंजनानंदनम वीरम जानकीशोकनासन कपीश वंदी राम कविता क्षहंता वंदे लंकाभयंकरजनमीति मधुर मधुराक्षर आविताशाखा वंदे वाकिकोकल श्रीसीतामचंद्रभवा श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय सीता भगवान का मंगल में प्राकट्य महोत्सव संपन्न हो गया अब विवाह की ओर आगे बढ़ना है लेकिन अभी वाल्मीकि जी के यहाँ भगवान का बाल चरित्र अत्यंत सूत्र रूप में है विशेष वर्णित नहीं है भगवान का प्राकट्य हुआ अयोध्या में दिनोत्तर आनंद विवर्धमान है साथ ही चंद्रकला की तरह चारों कुमार संवर्धित हो रहे हैं बीच में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है अयोध्या के राजप्रासाद में एक ऊंचा सा सुंदर आसन और सामने उन बैठे हुए हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज सामने जो चार आसन हैं उनमें तीन देवियां हैं और एक पुरुष हैं समझ गए होंगे आप श्री कौशल्या के सुमित्रा और श्री चक्रवर्ती जी महाराज इन चारों की गोद में चार लाडले लाल हैं बड़े सुंदर हैं सब इनका क्या नाम है, है ये नहीं माना आज इसीलिए उत्सव इनको किस नाम से बुलाया जाए नाम करने कर अवसर जानी, बोली परम परीत नामानि कुछ तदा बस वसी लाइन परम वसी व शवताम वशिष्ठा वशिष्ठा जितने भी इंद्रिय जीत हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए इनका नाम वशिष्ठ है आज वशिष्ठ परम गीता आज बहुत प्रसन्न है चारों रत्नों के मुखड़े पर निहार रहे हैं नामकरण करना चाहते हैं जारों के गुण जो है हृदय में नाच रहे हैं अपने सौभाग्य पर विभोर है आज मुझे ये सौभाग्य मिल ही गया जिसकी मैं बरसों नहीं युगों से प्रतीक्षा कर रहा था महाराज श्री चक्र महाराज श्री ब्रह्मा जी ने मेरे पिता ने कहा वशिष्ठ मेरी आज्ञा है कि तुम सृष्टि करो मैंने ना कर दिया मैंने कहा मैं अग्रजों का अनुगमन करूंगा पिता शैनका ब्रह्मा ने कहा वशिष्ठ वस्तुस्थिति में कह रहा हूं आगे तुम्हारी इच्छा शो तो वरण कर दे संगो का अनुगमन करोगे भजन करोगे जीवन पवित्र करोगे लेकिन उससे बड़ा एक लाभ तुमको मिलने वाला है त्रेतायुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन धराधाम पर अवतीर्ण होंगे और जिस कुल का तुमको मैं पौरोहित दान करना चाहता हूं उसी कुल में अवतीर्ण होंगे अग्रज सन का ध्यान में जिसका स्वरूप दर्शन कर पाएंगे या प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन करने के लिए जिनको माध्यम ढूंढना पड़ेगा वशिष्ठ वह पूर्ण ब्रह्म पर तुम्हारे आंखों के सामने बैठेगा तुम्हारी गोद में बैठेगा ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम्हारे से तुम्हारी डाड़ियों से खेल करे। सामने श्याम पट्ट लेकर के तुम्हारे सामने जब बैठेगा हाथ पकड़ के तुमको अयुन लिख लिखाने का भी सहयोग मिलेगा सोच लो इन अग्रजों का अनुगमन करना चाहते हो इस भाग्य का वर्ण करना चाहते हो आंखों में असला पिता मैं निंदा निंदात निंद परोहित कर्म स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो आज उनका सौभाग्य मुखरित हो गया है सामने प्रत्यक्ष हो गया है युगो युगो जिसकी प्रतीक्षा थी आज वह पूर्ण ब्रह्म चतुर्धा होकर के सामने देख रहे हैं महर्षि वशिष्ठ ने कहा राजन इनके विविध नाम है एक नहीं अनेक नाम है लेकिन आज मुझे सौभाग्य है इनके नामकरण करने का इनमें सारा संसार रमण करेगा इसलिए इनका नाम राम रमनते योगिरोम सब इनमें रमण करेंगे न योगी कर्म योगी ज्ञान योगी रमण करने वालों रमण कराने वालों में सर्वश्रेष्ठ है इसलिए इनका नाम राम अब राम की भीपत्ति में छोड़ रहा हूं इनका नाम भरत है भरती भी भरत है जो सारे संसार संसाराम जाराम जाराम जो सारे संसार को जो सारे संसार को अपने स्नेह से भर देंगे परिपूर्ण कर देंगे उनका त्या उनका नाम भरत है और जो भगवत संपत्ति से संपत्तिमान होंगे उनका नाम लक्ष्मण है और जो सहज शत्रुओं के विनाश करने में सर्वथा समर्थ होंगे उनका नाम शत्रु अब व्याख्याएं आगे और भी करते रहेंगे इस प्रकार परम प्रसन्न होकर परम पीता की व्याख्या मैंने की वशिष्ट परम प्रीत नामुते इसके बाद उनके सारे संस्कार हुए शुद्ध की भी शुद्धि होती है संसार में मर्यादा ख्यापन करने के लिए ये शरीर जो है मैं लौकिक व्यक्तियों की बात कह रहा हूँ ये शरीर जो है जन्मतः अशुद्ध है इसकी इसकी उत्पत्ति अशुद्ध है इसलिए इसको संस्कार की आवश्यकता पड़ती है और अगर यह चाहो कि हम उसके बाद भी यह शुद्ध नहीं होता महाराज उसके बाद भी शुद्ध नहीं होता शुद्ध ही रहता है अगर चाहो कि शुद्ध ही रहे इसके लिए एक उपाय है इसका एक संस्कार कर दो जो सारे संस्कारों को अपने गर्भ में रखता है उसका नाम वैष्णव संस्कार वैष्णव संस्कार के बाद इस शरीर को फिर किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं है चारों भाइयों का बड़ा प्रेम है आपस में दो जोड़े बन गए हैं श्री राम और लक्ष्मण का और श्री भरत और शत्रुघ्न का लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के प्राण है प्राण है राम जी प्राण जहां भी जाते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज राम जी के साथ ही जाते हैं बाल्याभ ऐसा नहीं कि बड़े होके श्री राम जी से प्यार करने लगे हूं उस लक्ष्मी को बाल्यात एकदम लड़कपन से महाराज जब नन्हे से नन्हे नन्हे बाल्यात प्रभृति मुझे लिखा है कि बारे ही दे तो पति जानी लक्ष्मण राम चरण इस इस चौपाई का अर्थ तभी लगेगा जब इन श्लोकों का मनन करें। बाल्यात् प्रवृत्ति सुस््ध स् नहीं है सुस्न बड़ा स्ने लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धन भगवत्क रूपी संपत्ति से आभूषित है राम से लोक रामस्य से भ्रातुष्ठ से जो लोक राम है संसार जिनमें रमण करता है और संसार को जो आनंद प्रदान करते हैं उनके भी सर्वप्रिय कर ये सर्वप्रिय है मैंने सब प्रकार से हित करते हैं सब प्रकार से हित करने का भाव कि मन से हित हित करते हैं वचन से हित करते हैं कर्म से हित करते हैं त्रिविध कर नहीं है राम से हित कर सर्व सर्वप्रिय कर रामस्याप शरीरता शरीर से हित करते हैं अपने शरीर की कोई अपेक्षा नहीं करते राम जी के सेवा करते अपने शरीर की परवाह न करके राम जी की सेवा करते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इवा पर राम जी शरीरतः का एक भाव यह भी है कि जैसे शरीर का एक अंग भुजा है भुजा बाहु बाहू बाहू सबका हित करता है ये हैुजाएं मस्तक पर खाज आवे कौन हित करेगा भुजा फैल जाएंगे पैर के अंगूठे में खाज हो रही तो कौन हित करेगा भुजाएं चली जाएंगे है? पीठ में ये भुजाएं ही जाने का प्रयास करेंगी ये भुजाए सब सब अंगों की सब प्रकार से कल्याण कामना करती हैं इसी प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज भगवान की संपूर्ण सेवा करते हैं संपूर्ण सेवा करते हैं श्री वाल्मीकि बहुत बढ़िया बात लिख रहे हैं कि एक दिन राम जी को कौशल्या तो जी ने सुंदर सुगद सेज पर सुला दिया राम जी महाराज कभी इधर करवट बदले कभी उधर करवट बदले कभी चित्त लेते हैं, कभी पट लेते हैं कभी खड़े हो जाएं, कभी उठ जाएं, फिर लेट जाएं। श्री जी कहती है लाल जी आज आपको नींद नहीं आ रही है सो जा लाल जी सो गए फिर उठ के बैठ गए लालजी आपको नींद नहीं आ रही है राम जी फक पड़े भैया मुझे लक्ष्मण के बिना नींद नहीं, नहीं, नहीं। लक्ष्मण मेरे पास आ जाए तो मुझको नींद आएगी न तेन बिना न चेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः लक्ष्मण जी के बिना सो भी नहीं सकते हे देखो लक्ष्मण जी प्राण हैं और प्राण में अगर छटपटी हो तो नींद कभी आवेगी ही नहीं मृष्ट मन्न अस्नाति नहीं बिना बड़ा सुंदर पदार्थ मैया ने थाल में परसा है और मैया परिवेशन करने वाली है मैया पवाने वाली है ठाकुर जी पा रहे हैं एक ग्रास मुंह में रखा इधर देखते हैं उधर देखते हैं कुछ पता ही नहीं कि हम क्या पा रहे हैं लालजी आप प्रेम से पा नहीं रहे हैं वही राम जी फिर पकड़ पड़े मैया मेरा लक्ष्मण मुझको मेरे पास नहीं है मेरे लक्ष्मण के बिना मुझको भोजन अच्छा नहीं मृष्टम उपानीतम अश्नाति नहीं तम बिना इस प्रकार हर प्रकार की सेवा श्री लक्ष्मण जी महाराज करते हैं और इसी प्रकार भरत शत्रु का मंगल में जोड़ा है और ये दिन पर दिन बढ़ रहे हैं समय आने पर इन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया और गुरुकुल में प्रवेश करके श्री वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से थोड़े ही दिनों में विद्वान बन गए महाराज हर प्रकार से विद्वान बन गए घुड़सवारी में विद्वान बन गए गंधर्व विद्या में विद्वान बन गए गाने में बड़े प्रवीण हो गए हो वो सब लिखा है इसमें गाने में भी बड़े प्रवीण हो गए विद्या में बड़े प्रवीण हो गए धनुर्वेदे और पिता की खूब सेवा करें पिताजी के राज्य कार्य में भी भाग लें, उनको सहायता पहुंचावे अब दशरथ जी के मन में एक बड़ी लालसा हो गई तो जब भीतर जाएं तो लोगों की भी लालसा देखे जब कौशल्या तो कौशल्या तो तो बहु कब लाओगी जब सिमित्रा के कक्ष में जाए तो कहेंगे मेरे लाल बड़े सुंदर है सब इनके योग्य बहु मिलेगी भी की नहीं मिलेगी जरा देख के ब्याह करना तो राम जी इस प्रकार से अब महाराज बड़े चिंतित हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं उपाध्याय हैं, बंधु हैं बांधव हैं सब के सब एक जगह बैठे हुए हैं और इनके मध्य में एक ही बात चल रही है क्या कि अथ राजा दशरथ देश दारक क्रिया प्रति दारक क्रिया मिया दारक क्रियाम प्रति चिंतया मास धर्मात्मा सोपाध्याय न केवल दसर्थ एवं चिंतिया अभी तो सोपाध्याय सबाधव तस् चिंत मानस्य मंत्री महात्मनः महात्मन तहात्मन वो महात्मा जो श्री दशरथ जी महाराज हैं वो चिंता कर रहे हैं उसी समय एक संवाद आया दरवाजे पर महर्षि विश्वापित्व बना वशिष्ठ जी महाराज मोछे के नीचे मुस्कुरा दिए समझे मुस्कराहट का मतलब लेखवार आ गए <laughs> देखने वाले आदि अव्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि अब महर्षि महर्षि विश्वामित्र के आगे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के आगमन को सुन करके सारे बैठे हुए लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी सबके सब साथ में जा करके महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करते हैं स्वागत करके ले आकर के के निवेदन करते हैं सो प्रकार का पूजन करते हैं और प्रकार का पूजन करके श्री चक्रवर्ती जी निवेदन उसमें भोजन सब आ गया सोल प्रकार का पूजन करते हैं उसके बाद चक्रवर्ती जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज देने का मन भी हो तो पात्र नहीं मिलता है बहुत बार ऐसा होता है कि देने की इच्छा तो होती है लेकिन लेने वाला नहीं मिलता है और आपसे बढ़कर के सत्पात्र तो मिल सकता नहीं पात्र भूतोष में ब्रह्म दृष्टिया प्राप्तो मानद मानव मानद संबोधन बड़ा विलक्षण है हम जानते हैं कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं आप तो हमारे यहाँ कुछ लेने के लिए भी अगर आए हैं किसी काज की आज्ञा देने के लिए भी आए हैं तो हमारा मान संवर्धन करने के लिए आए हे मानद हे मानद आप पात्र भूत है आप पात्र हैं महाराज जी अने दान योग्य आप दान के पात्र भूत हो सी तो, तुम तुम दान योग्य आप दान देने की योग्य है आद्य में सफल जन्म जीवित आज मेरा जन्म सफल हो गया महात्मन अब तो आप ये कि हम आपकी कौन से सी ऐसी सेवा करें जिस सेवा जिस से हम अपने को करें प्रसन्न हो गए गया विश्वामित्र विश्वामित्रे प्रसन्न होना शब्द बड़ा हल्का मालूम पड़ रहा है हो महर्षि बाल्मी प्रसन्न नहीं हो गए हो उनका रोम रोम खिल गए उनका रोम रोम खिल गया प्रसन्न होना हल्का हो गया कि हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रो व्यभात उनका रोम रोम खिल गया अब रोम रोम और हरिष्ट रोमा इन दोनों में कितना अंतर है यहाँ पर विद्वान बैठे हैं इसका अंदाजा लगा महाराज जी मैं, मैं व्याख्या तो कर नहीं पाऊंगा छूटते कहते हैं कि महाराज आप में ये सदगुण कहां से आए आप में सदगुण कहां से आए हैं इन, इन सदगुणों के आने का दो सूत्र आप भी सोचो सुन लो सदगुण कैसे आएंगे दो जगह से एक तो आप इस खानदान में पैदा हुए हैं ये बताएंगे एक वंश परंपरा या आवे दूसरा किस आचार्य के चरणों में बैठ करके आपने शिक्षा पाई है ये बताऊ इसलिए आचार्य भी ऐरा गेरा, नथु खेरा पचकल्याणी नहीं होना चाहिए हैं? किस वंश परंपरा के आप हैं और किस आचार्य के यहाँ आप आए गति महावंश प्रसूत वशिष्ठ व्यपदेशी ना हुए हैं रघुवंश में पैदा हुए हैं सूर्यवंश में पैदा हुए हैं ये गुण वहां से परंपरा आ रहे हैं और फिर वशिष्ठ व्यपदेशी न वशिष्ठ की शिक्षा से अनुप्राणित हैं आप एता होता हे राजन आप में तो सदगुण होना ही चाहिए अब रह गई बात कि मैं क्यों आया हूं तो हे राजन अब मेरी प्रार्थना यह है कि जैसा आपने कहा है भव सत्य प्रतिश्रवा अब आप सत्य प्रतिज्ञा बन जाए कि मेरी बात को सुनकर के विचलित न हो जाएंगे क्योंकि मेरी याचना ऐसी है जो आपको विचलित कर सके इसलिए सत्य प्रतिज्ञा मैंने महाराज महाराज आज्ञा दी आप क्या आज्ञा दे रहे हैं अहम वेदमी महात्मान रामम सत्य पराक्रम मैं महात्मा राम को जानता हूं ये राम जी महात्मा है अब ये दो ये जो दो विशेषण है अहम वेदमी महात्मान रामम सत्य पराक्रम ये महात्मा है इस महात्मा का आचार्यो ने बड़ा स्वाद लिया है बड़ा आस्वादन किया है मैं तो आपको स्वाद में करा पाऊंगा लेकिन मेरी कंजूसी भी नहीं है विलक्षण सत, शब्द है मैं तो केवल दिशा दे रहा हूँ वशिष्ठो पी महाजा ये सब जानते हैं राजन आप सुन के घबराए मत आप मुझको श्री राम को दे दे मैं बड़े मैं बड़े धर्म संकट में हूँ कि शक्ति का प्रयोग कर सकता नहीं मेरे ये कि को राक्षस नष्ट करते हैं और ये जाएंगे तो राक्षस मर जाएंगे और ये निश्चित है इनके इनमें वह शक्ति है कि जिस शक्ति के द्वारा राक्षस पराभूत हो जाएंगे आप वशिष्ठ आदि से आज्ञा लेकर के इनकी राय लेकर के अब फिर मुझको देवे अब तो महाराज श्री चक्रवर्ती जी महाराज की स्थिति क्या हो गई उनका मन व्यथित हो गया व्यथित नहीं हो गया हो वो तो आसन से मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े नरपति रवन महान महात्मा व्यथित मना प्रचाल चाषनात थोड़ी देर के बाद संज्ञा लौटी चेतना लौटी और मुहूर्तमीवन शंगा संज्ञावान इदम अब्रवीत सबसे पहला शब्द निकलता है ऊन सो दस वर्षो में रामो राजीवलोचन है महात्म मेरा राम अभी सोलह वर्ष का नहीं हुआ है ऊन सो दस वर्षो मेरा राम राजीवलोचन है <laughs> मेरा नाम राम राजीवलोचन <laughs> और किसी अंग का वर्णन नहीं किया हो आजानु, बाहु का वर्णन नहीं किया हा? सुंदर ललाट का वर्णन नहीं किया वक्षस्थल का वर्णन नहीं किया केवल नेत्र का ही वर्णन करके समाप्ति कर रहे राजीव, राजीव लोचना कहने का भाव बड़ा बढ़िया भाव है इसी लो, राजीव लोचना से महर्षि विश्वामित्र को सब कुछ बता दिया राजीव मतलब क्या राजीव कहते कमल को और राजीव मृग को भी कहते हैं राजीव मृग को भी कहते हैं और राजीव कमल को भी कहते हैं तो मेरा राम राम राजीव लोचन है भाव मेरा राम मृगलोचन है मृग स्वभावतः डरपोक होता है डरता है तो मेरा राम अभी बच्चा है तो बच्चा होने के नाते शायद ये राक्षसों से डर जाएगा इसलिए इसको आप बतले जाए मैं आचार्यों के चरणों में बैठ के भाव कहता हूं मेरी बुद्धि का वैभव नहीं राजीव लोचना श्री गोविंद राजी कहते हैं अनुपम टीका कार वाल्मीकि रामायण के, के राजीव लोचना कमल लोचन है मेरे राम कमल खिलता कब है और बंद कब होता है प्रश्न कि प्रात काल होने के साथ साथ सूर्य की किरणों के साथ कमल खिलता है और सूर्यास्त के साथ कमल बंद हो जाता है राजीव मेरा नाम राजीव है भाव कि सायन काल होते होते इसको नींद आने लगती है काल होते होते इसको नींद आने लगती है हे महामुनि आप ले जाकर के अपने ऊपर आफत करोगे इसको कैसे सुलाओगे कैसे जगाओगे कैसे भोजन कराओगे इसलिए हे महात्मन अभी मेरा आराम आपके साथ जाने योग्य नहीं है इसको मत ले जाओ है? इसको मत ले जाओ रामो राजी बलोचना अब इसकी बात बड़ा लंबा एक अध्याय ही पूरा है महाराज जी उसका भाव क्या है न रामम ने तुमर रह राम को मत ले जाइए आपको राम को नहीं ले जाना चाहिए इसलिए नहीं ले जाना चाहिए कि रामू राजीव लोचना इसलिए न रामम ने तुमर अथवा क्यों न ले जाओ कहे महाराज इसलिए न ले जाओ कि अभी बालक है अभी ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं है बल और बलाबल को जानता भी नहीं है इसलिए अभी युद्ध विशारद भी नहीं है अभी कभी लड़ने का मौका भी नहीं लगा है अथवा क्यों न ले जाओ इसलिए न ले जाओ कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं कपट युद्ध में बड़े प्रवीण होते हैं और मेरे राम को अभी ऐसा कोई अवसर आया नहीं इसलिए मुनिषा सी अथवा क्यों न ले जाओ मेरा जीवन इनके बिना रह सकता नहीं इनके बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा ब्राह्मण इसलिए हमारे स्नेह को विचार करके न रामम ने तुमर हसी अथवा क्यों न ले जाओ इसलिए न ले जाओ कि वृद्धावस्था संपन्न होने के बाद मैंने इन पुत्रों को पाया है ये मेरे प्राण की तरह हैं इनको मैं आंखों से अलग करना चाहता नहीं इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके ने इनको मत ले जाओ अंत में कहते कहते हो कह गए अंत में महाराज एक बात सुने कह क्या मैं राम जी को तो नहीं हाँ ऐसे ऐसे कहा हो जैसे हम कह रहे हैं कि बालम में तनयम ब्रह्मकम मैं नहीं दूंगा और यहां पर पुत्रम नहीं कहा हो पुत्र स्वार्थ्य हो जाएगा ये पुत्रकम एक भाव कहकर ये मेरा बेटा है ये किसी और का नहीं है मेरा बेटा है इसलिए न दा नहीं दूंगा नहीं दूंगा राम जी नैव दास्याम पुत्रकम हो गई महाराज इससे पढ़कर के स्नेह इसलिए स्नेह स्नेह पर हृदय और वो ही क्या सकता है कि राम मेरा है मेरा है केवल मेरा है पुत्र का मेभाव राम केवल मेरा है इसलिए नैव दास्यामी नहीं ही दूंगा स्नेह दक्षण वो वचन कैसे निकले थे उस चक्रवर्ती जी के वचन का एक विशेषण श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं स्नेह पर्याकुलरम अने स्नेहे न पर्याकुलाक्षरम स्नेह न मैने पुत्र स्नेह पर मैंने स्खलनती अक्षराणी इसका मतलब क्या हुआ अब बाद में यह भी नहीं कह सके मैं पुत्र को नहीं दूंगा मैं अपने पुत्र ऐसे जैसे रोने के रोने के हिचकियों में हिचकियों में जो शब्द कहा जाता है, है? उन हिचकियों में कह दिया कि मैं अपने पुत्र को अब नहीं दे सकता तो ऊपर से तो महाराज कोदित हुए आचार्य लोग कहते हैं यहां पर तो स्पष्ट है कोदित हुए सामन्यू कौशिक वाक्य सामन्यु हूं मैंने क्रोध सहित आ गए तो हम तो ये कहेंगे तो कभी कभी संत को क्रोध भी कर लेना चाहिए कभी कभी लेकिन ऊपर से भीतर से नहीं अगर उस उस क्रोध से कहीं आपकी आत्मा आपका मन विकृत हो रहा है तो क्रोध बेकार ऊपर से कभी कभी करना चाहिए ताकि समाज में मर्यादा बनी रहे तो थोड़ा सा ऊपर से क्रोध हुआ हमारा जो समन्यु इसलिए कहा गया है प्रार्थना, प्रार्थना की गई है कि मन्यु रसी मनुमय हाँ भगवान को भी क्रोध भगवान है थाने का आहरण किया क्रोध क्रोध का आहरण किया भगवान की, की भी वंदना की जाती है कभी कभी भगवान मैं आपके क्रोध की वंदना कर रहा हूँ आपको कहोगे महाराज आप बड़ी विलक्षण बात करते हैं कभी क्रोध की वंदना तो सब कहते हैं महाराज आपकी कृपा की वंदना कर रहा हूँ आपकी हंसी की वंदना कर रहा हूँ हाँ हो क्रोध की वंदना की जाती है नमस्ते रुद्रमण्य शंकर जी मैं आपके क्रोध की वंदना कर रहा हूँ कुतोत विषवे नम बाहुभ्याम उदते नमः क्रोध की भी, भी कल्याण करता है निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति ही बस करी तो अन्य कौश को वाक्य प्रत्युवाच अच्छा फिर तुम नहीं देना चाहते हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही मैं लौट जा रहा हूँ यदि यदि राजन गमिष्यामी यथागतम मिथ्या प्रतिज्ञा का गुस्त सुखी भव सु आपकी प्रतिज्ञा मिथ्या हो गई इस यश को लेकर के आप संसार में सुखी रहे मैं तो जा रहा हूँ ऊपर से तो ये कह रहे हैं ध्यान देना बढ़िया बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं आव कर दे ऊपर से तो ये कह रहे हैं और भीतर से आंखें लग गई श्री वशिष्ठ जी महाराज की ओर वहीं बैठे वशिष्ठ जी महाराज की ओर लग गई और श्री वशिष्ठ जी से आंखों से कह रहे हैं महात्मन जीवन की बाजी में मैं आपसे हमेशा लड़ा और आपसे लड़कर के मैं ब्रह्मस्प पहुंच गया आज से मैंने ब्रह्मर्षि पर जबरदस्ती कहलवा भी लिया शायद मौका मिलेगा तो बताऊंगा आज नहीं मिलेगा तो क्षमा करना कथा तो आज की है आपसे जबरदस्ती मैंने ब्रह्मर्षि कहला भी लिया लेकिन हे ब्रह्मर्षि हे महात्मल हे रामगुरु हे भाग्यवान हे अप्रतिम भाग्यशाली सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके चरणों की बासंग तक भी नहीं पहुंच